क्षुश्रोत्रमथो बलिंद्रििया चर्वाणी सर्व ब्रह्मपनिषद महं ब्रह्म निराकुिया मह्म निराकर निराकरणस्त निराकरण मे अस्त तदात्मनि तदात्मन उपनिष्सुधर्मास्ते मयि सत मयि सन्त शांति शांति शंकर शंकरचार्य केशवंगादरायण सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवत पुनः ईश्वर गुररात्मे मूर्तिभागिने नमः व्यादेहाय दक्षिणाूर्त नम ओ सामवेदीय छांदोग्य उपनिषद के अध्याय में श्वेत के तो आरुणी संवाद है दो बार तत्वमसी महावाक्य का उपदेश हुआ है इसमें शंका है तो पहले कहा गया है तो सुश्रुति अवस्था में ब्रह्मों के साथ एक हो जाते हैं तो एक होने के बाद जब आते हैं सुश्रुति कोई सो कर के उठ करके अन्य ग्राम में गया तो उसको मालूम होता है कि मैं अपने घर से आया यदि सुश्रुति अवस्था में ब्रह्म में एक हो करके जागृत सपन में उससे आते हैं तो फिर ऐसा क्यों ज्ञान नहीं होता है कि हम ब्रह्म से आए सद्रुव ब्रह्म से इसको थोड़ा फिर दृष्टान्त के साथ फिर बताइए इस कहानी पर आगे आरुणि का उपदेश ये <coughs> सौम्य नद्य पुरस्ता प्राच्य संद पश्चात प्रतीच्य समुद्रा समुद्रेवा स समुद्रवीत त्र नीदुरी यमस्मी यमस्मी यहाँ सौम्य नद्य नदी गंगा गोदावरी नर्मदा कावेरी आदि बहुत नदी हैं। कुछ तो पूर्स्तात प्राच्य सेन्दते पश्चिम से पूर्व की केवल जाती है गंगा गोदावरी कृष्णा कावेरी पश्चात प्रथिच पश्चात प्रथिच पहले पश्चिम प्राचीन पूर्व में जाने वाले पूर्व से पश्चिम में जाने वाले नर्मदा ताप्ती आदि ता समुद्रात तो समुद्र में वह समुद्र से आकर के समुद्र में जाते हैं लीन होते ही समुद्र से सूर्य सूर्यकिरण के द्वारा मेघों के द्वारा तो जल खींच करके बाष्प रूप से जाते हैं वहाँ रह करके मेघ बन कर के बृष्टि रूप से नीचे पानी गिरते हैं पर्वत आदि में फिर नदी रूप से समुद्र को जाते हैं समुद्र से पहले आए पानी खींच करके बाष्प रूप से सूर्यकिरण के द्वारा ऊपर जा कर के मेघ में रहते हैं फिर वृष्टि रूप से पर आ करके समुद्र को जाते हैं ते समुद्र एवं भवंती समुद्र में जाने पर गंगा गोदावरी कृष्णा कावेरी ये सब बंगोपसागर में इधर पूर्व दिशा में समुद्र में चली गई वो जाने के बाद ता यथा तत्र न विदु समुद्र में मिलने के बाद ऐसे नहीं मैं गंगा हूँ मैं गोदावरी हूँ ऐसे नदियों को ज्ञान नहीं रहता है न विदु यम अहम अष्मी यम अहम अष्मी इस प्रकार मेहूँ मे वैसे ज्ञान नहीं होता है मेयम सर्वा प्रजा सत आगम्य न विदु सत नदु शत आग्छाई तह व्याघ्र सिंहों मृको वराहो वीटों वतंगो वंसो वशको व्यदी इसी प्रकार ये दृष्टान स वैसे प्रजा सतरुप ब्रह्म के साथ एक होने के बाद भी नहीं जान सकते हैं कि हम वहाँ से आए सत ब्रह्म से आए आ रहे ऐसे ज्ञान नहीं होता है सत आगम्य न विद हो सत आगछाम ये थी सत से हम आए करके ते यह व्याघ्रो वा सिंहो वा वृकोवा वराहो वा कीटो वा पतंगो वाह द्वस व मसको वा सरस्वती के पूर्व जैसे था सरस्वती अवस्था में सद ब्रह्म के साथ एक होते फिर जगने के बाद यद्यद भवंति तदा आभवंती जो पहले थे उस प्रकार उसी भाव को प्राप्त कर लेते हैं वही वासना संस्कार कर्म लेकर के आते हैं मृत्यु प्रलय के बाद भी संस्कार रहता है कर्म रहता है आगे फिर जन्म ग्रहण करते हैं जो मृत्यु के पहले था वही रूपा नहीं किंतु फिर ही संस्कार को लेकर के आते हैं सुरस्व के पश्चात जैसे पूर्व में थे ऐसे ही प्राप्त करते हैं स येषो अणिमा इतदात्मिदर्व तत्सत्यम स आत्मा तत्मसी श्वेत केतुति भूयअमा भगवान विज्ञापय तथा स्वयत्वाच स एष अनिमा जिस अवस्था में एक हो जाते सदृप ब्रह्म के साथ वही सूक्ष्मतम तत्व हे यही तदात्त्त्त्त्त्त्त्त्त्म इदम सर्व सर्व वही सद्ब्रह्मात्मक ही हे इदम सर्वम जितने कुछ पदार्थ है गृह्यण पदार्थ जितने पदार्थ है यही तदात्म्यम ए तदात्मक सद्ब्रह्म ही वास्तव वास्तवस्वरूप ब्रह्म है नाम रूप माया से दिखता है उसी आत्मा से ही इनकी सत्ता है अलग इनकी सत्ता नहीं तत्सत्यम वही ब्रह्म जो जगत का कारण है जिस सारे प्रपंच का वास्तव वास्तवस्वरूप है वही सत्य है और आत्मा वही आत्मा है ब्रह्म सत्य है जगत का जो वास्तव स्वरूप वही सत्य है वही आत्मा है आत्मा ही सत्य है तत्व अशी श्वेतुकेतु है श्वेतुकेतु तद जगत कारण सत्य स्वरूप ब्रह्म जो आत्मा है वही तुम हो इति ये तृतीय बार उपदेश होने के बाद शंका है श्वेतकेतु की जैसे जल में बीची तरंग फेन बुद्ध बुध आदि होते हैं फिर नष्ट हो जाते हैं जल में समुद्र में लीन हो गई जो तरंग नष्ट हो गया समुद्र में जो बुद्ध बुद्ध पानी नष्ट हो गया पानी में मिल गया अनेक बुद्ध बुद्ध की उत्पत्ति नाश होता है किंतु जो तरंग नष्ट हो गया वो तरंग फिर आता नहीं है उसके समान अनेक तरंग आते हैं जो बुद्ध बुद्ध नष्ट हो गया वो फिर दोबारा नहीं आता है किंतु जीव तो तत्कारण को प्राप्त करता है ब्रह्म के साथ एक होने के बाद भी जगत सुशित अवस्था के फिर आ जाता है जो कारण के साथ एक हो जाता है बुद्ध बुद्ध बुद तरंग आदि वो फिर दोबारा नहीं आते वो नष्ट हो जाते ही अ कारण भाव को ब्रह्म को सुश्रुति में प्रतिदिन प्राप्त होते हुए भी मरण काल में प्रलय में भी मरता नहीं नष्ट नहीं होता है यदि नष्ट हो जाता फिर नहीं आना चाहिए ये कैसे नष्ट नहीं होता है फिर बुधगुप्त कारण प्राप्त किए तो नष्ट हो गए जीव सुश्रुति में नष्ट नहीं होता है मरने के बाद प्रलय के बाद भी आता है नष्ट नहीं होता है एक कैसे होता है इसको फिर मुझे बताइए दृष्टान के साथ अस्य सौम्य महत्व वृक्ष से यो मूले अभ्याह्या जीवन श्रवे यो मध्य अभ्यानिया जीवन श्रवेद यो अग्र अग्रेअ्या जीवन श्रवे स यस जीवेनात्मना प्रभूत पेप्य मान मोदी अश्य समय महत्व वृक्ष सामने के बड़ा वृक्ष देखा है कितने बड़ा वृक्ष है उस वृक्ष से मूले अभ्याहन्यात अभ्यह्यात मूल में कोठर आदि से कोई आघात दे छेदन करे कोठार परशु से तो जीवन श्रवेत जीवित रहता है वृक्ष थोड़े रस से निकलता है वृक्ष नहीं मरता नहीं है तो उसे रसक उसे स्रवर निकल है जाता है मध्य अभ्यहनाथ मध्य भाग में ऊपर में थोड़े कुठार से चोट लगाए तो वहाँ से भी रस निकलता है जीवन श्रवित वृक्ष जीवित रहता है कुछ रस निकलता है कुछ दिन दिने फिर वो जुड़ जाता है सूख जाता है अग्र अभ्यह ऊपर में एकदम अग्रभाग में कुछ साखा काट देते हैं तो उसे जीवन श्रवित जीवित जीवित रहता वृक्ष रस कुछ निकलता है वृक्ष मरता नहीं सव जीवन आत्मना अनु प्रभूत वही वृक्ष जीवरूप आत्मा से व्याप्त हे पे पेप्यम मोदमान तिष्ठति वृषम पिवन अत्यंत जलपान करता हुआ भूमि में रस भूमि से रस खींचता है मूल के द्वारा तो भूमि से कुछ रस ग्रहण करके मोदम हर्ष को प्राप्त करते हुए प्रसन्न होकर के वृक्ष खड़ा है चोट लगाया थोड़ा रस निकल गया फिर ठीक हो जाता है फिर जल खींच करके रस खींच करके वृक्ष हरे हरे पत्ते होकर के पुष्प होकर के फल होते प्रसन्न होकर वृक्ष रहता है मरता नहीं है असह्य देकांग शाखा जीव जहा त्यथसा शुष्यति द्वितीयाश जहाँ त्यथसा शुष्यति तृतीया जहाँ तथसा शुष्यति सर्वम जहाती सर्व शुष्यति ये वृक्ष से कोई कुठार चोट से नष्ट नहीं होता है एक एक चोट दो चार चोट लगाने से किंतु वृक्ष अमर नहीं है कभी मर जाता है कभी अश्यद एकाम शाखाम जी वो जहाती कभी कभी वृक्ष खड़ा है एक शाखा सूख गया है सू गिर जाता है लोग उसको तोड़ करके ले लेते हैं जलाने के लिए वृक्ष भी बिल्कुल खड़ा है एक शाखा टूटी गया नष्ट होगा एक आम शाखा जीव जहाती एक शाखा को त्याग कर देता है जीव तो अथसा सुस्ती जीव वहाँ प्राण हट गया वो शाखा सूख गई द्वितियाम जहाती अथसा सुस्याती और एक शाखा को छोड़ दिया तो वो जाती है तृतीयाम जहाती अथसा सुस्याति और एक शाखा छोड़ दिया वो तो जाती, जाती, जाती रहिए सर्व जहाँती सर्व सुती पूरा वृक्ष को छोड़ देता है जीव तो पूरा वृक्ष सूख जाता है जीव जहाँ से हट गया वो शाखा सूख गई जीव पूरा कर्म समाप्त तो होने पर वृक्ष छोड़कर चला गया वृक्ष सूख जाता है रस हट जन से शाखा सूख गई सारे वृक्ष में इस प्रकार जो छोड़ दिया वृक्ष सूख गया तो इससे सिद्ध होता है जब तो रस निकलता है जीवन है चेतना है वृक्ष भी जीव है संस प्राणी है प्राणी शब्द से प्रयोग नहीं करते किंतु प्राण उसका है जीव है पाप कर्म के कारण वृक्ष स्थावर जनी प्राप्ति होती है तो जीव है जब जीव उसको छोड़े देता है जिस प्रकार प्रारब्ध कर्म है मनुष्य का भी किस जितने कर्म लेकर आया इतने कर्म फल भोगना ही पड़ेगा सबको अन्यथा नहीं हो सकता है पुण्य पाप कर्म लेकर के सब आए भोग करने के लिए आए भोग करने के लिए सब योनि में जाते हैं किंतु ये मनुष्य जन्म में जो, जो आए केवल भोगने के लिए नहीं भोगने के लिए तो बाकी सब योनि है यहाँ तो भोगना ही पड़ेगा उसके साथ साथ कुछ कमाने का है कर्म करने का क्षेत्र यही मनुष्य जन्म में ही अधिक कर्म कर सकता है पुण्य कर्म कर सकता है पुण्य कर्म करे अथवा नहीं करे पाप कर्म तो करता ही है चलते फिरते कीड़े मकड़े मरते पाप तो बहुत होते हैं इसलिए पुण्य कर्म अवश्य करना चाहिए मनुष्य जन्म प्राप्त तो करके केवल पुण्यकर्म करने के लिए नहीं ऐसे पुण्य पुण्यकर्म तो कोई और देवता भी नहीं कर सकते हैं कर्म में उनका अधिकार नहीं है भोगने के लिए है केवल बहुत सुख भोग करेंगे नया कमा नहीं सकते पुण्य नहीं कर सकते जब भोगते हैं पुण्य कर्म का ही फल है जब दुख कष्ट भोगते हैं पाप कर्म का फल है पाप कर्म का फल भोगने के लिए नर्क पेड़ पौधे तीर्य योनि की प्राप्ति पशु पक्षी बनते हैं यहाँ मनुष्य नूतन कर्म कर सकता है और उसके साथ साथ परमात्मा का साक्षात्कार करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है इसलिए मनुष्य में ये विशेष है भोगना तो पड़ेगा भोगने के साथ साथ अपने नया कर्म कर सकता है ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करके परमात्मा का साक्षात्कार कर, कर सकता है देवताओं का कर्म करने के लिए अधिकार नहीं ज्ञान प्राप्ति के त अधिकार है किंतु ज्ञान प्राप्ति के लिए असाधारण कारण है दृढ़ वैराग्य तो देव योनि है भोग योनि अधिक जो भोग करते उनका वैराग्य नहीं होता है देवताओं को भोग करने के लिए ही स्वर्ग में प्राप्त हुआ शरीर भोगने के लिए अत्यधिक भोगासक्त होते हैं देवता इसलिए उनको वैराग्य नहीं होने से ज्ञान नहीं होता है कठिन होता है यदि किसको वैराग्य हो तो ज्ञान हो सकता है अधिकार है कर्म करने के लिए अधिकार देवताओं का भी नहीं है मनुष्य में भी यदि भोगासक्त ज़्यादा हो वैराग्य नहीं हो तो ज्ञान नहीं हो सकता है जितने काम से चले शरीर धारण करें इतने चाहिए शरीर धारण करने के लिए भोजन करना होता है भोजन करने के लिए जीवित नहीं रहते साधु जीवित रहते किसलिए खाने के लिए अच्छा खाने के लिए नहीं शरी धारण करने के लिए भोजन करना होते जितने भोजन से शरीर रहे साधन भोजन ठीक चले वही भोजन आवश्यक है जिससे साधन हो सात्विक भोजन और शरीर धारण भी कर भोजन करते हैं शरीर धारण करने के लिए शरीर धारण करते किसके लिए कोई कहते भोजन करने के लिए खाने के लिए खाते हैं जीने के लिए और जीते किस लिए खाने के लिए ऐसा नहीं जीते है खाने के लिए नहीं ये तो पशु पक्षी ऐसे ही जीते हैं खाते हैं जीते है। उनका और कुछ आगे पीछे विचार कुछ नहीं मनुष्य शरीर धारण करते हैं यही कुछ सत्कर्म करें परमात्मा प्राप्ति करें जो मनुष्य चाहता है परमात्मा प्राप्ति करने की इच्छा करता है जीव सब मनुष्य मात्र का सब का अधिकार है कर्म करने के लिए वैदिक कर्म करने के लिए वेद अध्ययन करने के लिए कुछ नियम है उसके लिए बहुत नियम वर्ण आश्रम बहुत कुछ नियम है किंतु परमात्मा साक्षात्कार करने के लिए कोई नहीं जो चाहता है दृढ़ वैराग्य है अत्यंत इच्छा है वो प्राप्त कर सकता है जिज्ञासा उत्कट हो जिस प्रकार प्रारब्ध कर्म मनुष्य का होता है से वृक्षों का भी है पेड़ पौधों का जितने दिन कर्मे इतने दिन जीवित तो हो रहते हैं काट देते पेड़ फिर निकल जाता है ऊपर से काट देते फिर निकल जाता है कितने घास दुब काटते जाते निकलता रहता है काटते जाते निकलते रहते हैं मरता नहीं किन्तु प्रार्थ समाप्त तो होता है वृक्ष देखते देखते खड़े खड़े मर जाता है कभी बिना कारण बड़े बड़े पेड़ है बड़े बहुत पुराना है कोई ज़रूरत नहीं कोई नया भी थोड़े दिन दो तीन चार साल में अमृत का पेड़ है देखा देखते देखते बड़ा बहुत फल लगते थे सब खाते थे एक बार देखा थोड़ा थोड़ा पत्ता झड़ने लगा एक दो महीने में सब पत्ते झड़ गए मर गया सूख गया कारण कुछ पता नहीं है कहीं तो पानी नहीं मिलता सूखता सुखता रहता है जैसे मर गया किंतु फिर फिर वर्षा होने पर पानी गर्मी के साथ फिर पते निकले फिर फूल फल लग गए कहीं अभाव नहीं पानी सब ठीक है कहीं मर जाता है जब उसका भी प्रार्थ तो कर्म होता है प्रारध्ध कर्म समाप्त हो गया तो मरना पड़ता है वृक्ष हो मनुष्य हो पशु हो देवता भी मरते नहीं किंतु प्रारब्ध समाप्त होने पर जब तक स्वर्ग में रहेंगे पुण्य कर्म समाप्त होता ना पड़ेगा एवमे खलु सम्य विधि होवाच जीवा पीतम वाव किलम मियते न जीव म्रियत स ये येषण तत्मीदम सर्व तत्सत्यम स आत्मा तत्मसी श्वेतकेतो भोय अभ्य माँ भगवान विज्ञापिति तथा सौम्य यति जिस प्रकार समझा वृक्ष में वृक्ष जहाँ से छोड़ देता है प्राण सुख जाता है वृक्ष शाखा सुख जाती है वृक्ष जीव है वो छोड़कर चल जाता है उसके बाद वृक्ष मर जाता है इसी प्रकार एवेव खलु सम्य विद्धि ऐसे ही समझो यति होबाच जीवा पेतम वाव किले न जीव मृियते जीव मरता नहीं है कहते मर गया मर गया जीव छोड़कर चला गया शरीर नष्ट हो गया वृक्ष में उसे जीव चला गया वृक्ष सू गया जीव चला जाता है कर्म समाप्त हो गया प्रार्थ समाप्त हो गया फटे कपड़े को फेंक देते इससे जैसे शरीर खराब हो गया शरीर को छोड़कर चला गया नया शरीर मिलेगा हाँ क्या शरीर मिलेगा वो अपने कर्म के अनुसार ये नहीं कि अभी मनुष्य था तो आगे मनुष्य हो जाएगा अभी गंगा तटी में था आगे भी गंगा तटी मनुष्य बन करके वेदांत श्रवण करेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं हाँ जास होता है स्वर्ग भी जाच होता है नरक भी जाच है पेड़ भी बन सता है पशु पक्षी बन सता है जीवा मरता नहीं जीवा पेत जीव से रहित किलो इदम शरीर नष्ट हो जाता है मर जाता है मृत्यु उसको कहते हैं मृत्यु मृंग प्राण त्याग मृंग धातु से मृत्यु प्राण त्याग प्राण चला गया तो मर गया कहते हैं प्राण चला गया प्राण नष्ट नष्ट नहीं होता है सूक्ष्म शरीर चला गया और शरीर नष्ट हो गया यही प्राण का आत्यंतिक वयोग स्थूल शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर का जो संयोग है उसका आत्यंतिक उपयोग हो गया तो मर गया ये शरीर ही मर जाता है एकदम जीवा रहित ही शरीर नष्ट होता न जीव मरियत जो शुद्ध तत्व है जिसके जन्म मृत्यु नहीं है वो पर ब्रह्मस्वरूप है स ये सो अणिमा अत्यंत सूक्ष्म है तत्व है हे तदात्मि सर्विदम सर्वम जो कुछ है तदात्मक है सदरूप ब्रह्मात्मक है सदरूप ब्रह्म ही आत्मा है उसी आत्मा से सब आत्मा बाले हैं अन्य किसकी सत्ता स्वरूप नहीं है वही सत्य है ब्रह्म जो जगत कारण वही आत्मा है स्व आत्मा और तुम वही हो श्वेतक तो एक ही तत्व है वही सदरूप ब्रह्म सारे जगत का स्वरूप वही है वही सत्य वही आत्मा तुम वही सेतक तुम उसे तुमसे भिन्न कुछ भी नहीं है वही सदरूप ब्रह्म है बाकी सब माया अज्ञान के कारण प्रपंच दिखता है सपन दिखते समय बहुत प्रपंच दिखता है भिन्न कुछ भी नहीं है जगने के बाद देखते हैं सारा प्रपंच कुछ भी नहीं झूठा है इसी प्रकार ये स्वप्न चलता है बहुत कुछ देखते हैं जो ज्ञान हो जाता है देखता है कि अहम अश्मी परम ब्रह्म मेरे से भिन्न कुछ भी नहीं है शुद्ध चिद रूप है अभी फिर से तो शंका करता है ये सारे पृथ्वी बड़े बड़े पहाड़ पर्वत कितने बड़े बड़े नाम रूप वाले कितने पदार्थ कितने पत्थर है ये गंगा जी में कितने पत्थर है बड़े बड़े पर्वत आगे देखो हिमालय में बद्रीनाथ जाओ केदारनाथ जाओ केदारनाथ रास्ते के में कितने बड़े बड़े पर्वत है इतने बड़े बड़े पर्वत एक पर्वत पत्थर बीच में कुछ जैसे मकान बनाते पत्थर सीमेंट लगा जोड़ करके ऐसा नहीं ऐसे ही पत्थर देखो तो नीचे से ऊपर ऊपर तक तो एक ही पत्थर कहीं बीच में जोड़ नहीं है किसने बनाया कैसे बना कहाँ से आया और कारण हो गो सदरूप है जो नाम रूप रहित तो अत्यंत सूक्ष्म है अत्यंत सूक्ष्म नाम रूप रहित तो घट मिट्टी से बनता है देखते मिट्टी काला है घटे भी काला बनी गया मिट्टी जिस प्रकार है घटे विश्व प्रकार तंतु से पट बना तंतु जैसा है पट विश्व प्रकार है तंतु विभिन्न रूप वाले विभिन्न प्रकार है पट हो जाता है तंतु मोटे मोटे तो पटभि से मोटा मोटा होता है सूक्ष्म तत्व तो पट पटा होता है कार्यकारण कुछ सादृश्य दिखता है अरे इतने बड़े जगत सूर्य चंद्र नक्षत्र आदि इतने बड़े बड़े और अत्यंत सूक्ष्म जो नाम रूप रहित है सदरूप उससे उत्पन्न होता है ये तो समझने नहीं आता है श्रुति में कहा गया सब कहते कहते कहते रट लेते आ जाता है सदरूप ब्रह्म से आया किंतु ये दिमाग में नहीं आता है इतने बड़े पर्वतों को देखते मकान को देखते ये उत्पन्न हुआ नाम रूप रही शुद्ध सूक्ष्म तत्व सदरूप ब्रह्म से कोई सामग्री नहीं कोई हथियार नहीं उसे दिखते कुछ भी नहीं कैसे इतने बड़े बनाया सामग्री होने के बाद भी जब देखते हैं पर्वत तो कोई बनाना कठिन है मकान तो बना लेते हैं बड़े बड़े पर्वत तो देखो इतने बड़े पत्थर कहाँ से आया कैसे किसने रखा कहाँ बना मंदिर देखते हैं बड़े बड़े मकान हाँ ये बड़े बड़े पत्थर है ठीक है लोग कैसे लाए बना दिया बड़े बड़े प, मकान देखो बड़े बड़े साठ सत्तर अस्सी सौ मंजिल ऊपर देखते हो तो कितने बड़े मंदिर भी बड़े बड़े ये भी तो बनाना कठिन होता है कितने खर्च करे बनाते हैं वो ठीक है सामग्री लेकर के अब कुछ भी सामग्री नहीं नाम और ऊपर है तो सूक्ष्म तत्व तो है कोई सहायक नहीं सामग्री नहीं नाम ऊर्पर नहीं तो कुछ नहीं बड़े पर्व तो से आ गया ये कैसे बनता है दृष्टांत से फिर बताए अत्यंत सूक्ष्म से स्थूल रूप प्रपंच उत्पत्ति कैसे हो सकती है इसको थोड़ा बताइए भोय एवं माँ भगवान विज्ञाप है तु फिर बताई तथा सौम्य इत और कहते ठीक है जब तक तो शिष्य पूछता है अभी समझ में नहीं आया तो कहते ठीक है सुनो एक एक के बाद दस उपनिषद है अभी शांति के हो तब नहीं होता आगे भी वृहतारण्य के भी लंबी है उसके बाद नहीं हुआ तो फिर अखिलेश ब्रह्मसूत्र उसके बाद नहीं तो फिर गीता फिर उपनिषद ये तो चलता रहता है जब तक तो साक्षात्कार नहीं होता तब तक तो संतोष नहीं होना चाहिए समझ में आ गया के तू को उपदेश हो गया अभी साक्षात्कार ज्ञान होने वाला है तो भी जब तक तो ज्ञान नहीं हुआ तब तक तो अपने को नहीं तृप्त मानता है साक्षात्कार जो तो नहीं होता ये सूक्ष्म प्रपंच स्थूल प्रपंच सूक्ष्म अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्म ना दिखता है ना कुछ उसके किसने देखा और अपना स्वरूप आत्मा, आत्मा कहते उससे कैसे ऐसा उत्पन्न हो जाएगा तो फिर ये आगे कहते हैं न्यग्रुत फलमत आहरेतीद भगवती भिंदी भिन्न भगवती किम तपस्या शीतिव इमें धना भगव काम भिन्दीति भिन्ना भगवती किम तपस्या शीति न किंचन भगवती अत्यंत सूक्षा से ऐसे ये थोड़ा प्रपंच बनेगा इसको प्रत्यक्ष करना चाहते देखना चाहते हो तो सुन करो देखो ये अग्रुद है बड़े वृक्ष है बट वृक्ष है सामने खड़ा है बड़े वृक्ष है उसमें से बट एक पल ले आयो फलम एक आहार दौड़ कर ले आएगा इदम भगवी थी पल ले एक कहते तो भिन्दी इसको तोड़ दो तोड़ो भिन्ना में भगा थी तोड़ दिया तुरंत कहती तो तुरंत तो टुकड़ा तो तो कर दिया कीमत तरफ थी इसके अंदर क्या देखते हो तो कह ये अण्व्यवे धाना भगव अत्यंत छोटे छोटे बीज है बहुत है आसाम अंग एक आम ये जो बीज है छोटे छोटे उसमें से एक निकाल कर उसको फाड़ो कहा भिन्ना भगवई तोड़ दिया काट दिया किमत्र पश्यसि बीज के अंदर क्या दिखते हो क्या न किंचन भगवती इसके अंदर कुछ नहीं दिखता है छोटे छोटे बीज है उसके अंदर तो कुछ नहीं दिखता है तम होवाच यम वैश्व्य तम अणिम न निभाल से एक तरह वैश्व्योणीन एव महान्युधतिषति सोम्य स तम होवाच शतक ए यौ भई सौम्य एतम अणिमान न निभा ऐसा हे सौम्य एतम अणिमा सूक्ष्म है बटवृक्ष का है के बीज फल फल का भी एक बीज उसको अंदर तोड़ने के बाद नाम निभा अणिमा सूक्ष्म है उसको नहीं जानते हो तुमको दिखता नहीं कुछ कुछ नहीं है अत्यंत सूक्ष्म सु, होने के कारण अदृश्य माने है। दिखता नहीं किंतु एत्य वे सौम्य एस अनिम एवं महान निग्रोध ये जो सूक्ष्म है अनुतर है इसी से ही देखो ये महान बट देखो कितने बड़ा है ये बड़े बटा वृक्ष यही बीज देखो इसके अंदर से निकला इस छोटे से अभी तुम कहते हो कुछ दिखता बहुत है बहुत सूक्ष्म है बीज के अंदर कुछ नहीं दिखता है इसी से ये बड़े पेड़ देखो खड़ा हो गया कितने बड़ा वृक्ष है बड़े इतने बड़े वृक्ष इतने सूक्ष्म बीज छोटे जिसमें तुम कुछ तुम को दिखता नहीं उसमें से ही वृक्ष बन गया ए तत्स्य समय शिमन सूक्ष्म बीज से एवं महान न्युरुद तिष्टी इतने बड़ा वृक्ष देखो वट वृक्ष कोई छोटे नहीं कितने बड़ा वृक्ष होता है वट वृक्ष उसके साखा से आ जाता है वो भी जड़ हो जाता है शाखा बढ़ती है जड़ भी बढ़ता है जितनी शाखा पहली इतने जड़ भी बढ़ जाता है बहुत बड़ा बहुत दिन रहता है इतने बड़े वृक्ष देखो एक ही छोटे बीज से हुआ निगत िष्ट श्रद्धत सौम्य बाहे विषय में जब तक तो आसक्ति है स्वभाव से प्रवृत्त होता है मन अत्यंत श्रद्धा नहीं हो तो ये सूक्ष्म तत्व का ज्ञान नहीं होगा बाहे विषय में मन आसक्त है तो मन में विक्षेप है मन भागता फिरता है तो मन में एकाग्रता चाहिए सात्विक शा, सत्वगुण से सात्विक सत्संग सत्साह चिंतन सात्विक भोजन आदि का शांतगोण शुद्ध हो राग देश आदि का अत्याय करे तब अत्यंत श्रद्धा हो तभी सूक्ष्म तत्व के विषय में ज्ञान होगा श्रद्धा के बिना नहीं हो सकता है दैवी संपत्ति श्रद्धा अपने चाह करके श्रद्धा नहीं कर सकते आगे बताएंगे श्रद्धा नहीं हो तो क्या करना है इसमें आगे आएगा तो अत्यंत श्रद्धा चाहिए शास्त्र से गुरुवाक्य से सत्य बुद्धि अवधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भिर्या वस्तु उपलब्य थे वस्तु आत्मतत्व का साक्षात्कार करने के लिए श्रद्धा चाहिए अत्यंत गुरुतर श्रद्धा के बिना ये ज्ञान नहीं हो सकता है इसलिए कहते हैं श्रद्धा स सम श्रद्धा करो श्रद्धा होने पर ही मन एकाग्र होगा शास्त्र गुरु वाक्य सुन करके उसमें एकाग्रता होगी सुना जितने अधिक श्रद्धा है इतने ग्रहण होता है मिथ्या प्रपंच मिथ्या जो बहुत सुने हुए हैं सुनते रहते हैं अद्वितीय ब्रह्म भी बहुत बार सुनते हैं श्रद्धा अत्यधिक हो तो वह दिमाग एमें से जाता है प्रपंच मिथ्या मिथ्या कैसे प्रपंच क्यों सत्य दिखता है मिथ्या है ये बार बार फिर मन से हटेगा नहीं श्रद्धा अधिक होने पर श्रद्धा नहीं तो सुन सुन कर हाँ हमको ही मालूम है प्रपंच मिथ्या है अद्वितीय ब्रह्म है जीव ब्रह्म है कि ये तो मालूम है किंतु जब श्रद्धा अत्यधिक हो वो दिमाग में इसे ग्रहण हो जाता है भूल नहीं पाएगा मन में भी चलता है एक अद्वितीय ब्रह्म और कुछ नहीं है ये जगत है ही नहीं न होने पर भी दिखता है ये क्या संभव हो सकता है ये बार बार सोचेगा तो फिर मनन करेगा कैसे ऐसे हो सकता है जैसे पूछता है सो तो बार बार ये समझ नहीं आया, समझ नहीं आया इसी प्रकार जिज्ञासा प्रश्न बनते ही जाएंगे तब तक संतोष नहीं होगा जब तक ये समाधान नहीं हो वही चिंतन चलेगा पहले तो मन एकाग्र करने के लिए हट करके मन को लगाते हैं भगवान का नाम जप मन को लगाने के लिए बैठ करके बहुत प्रयास करते कोई शीर्षासन करते कोई आसन करते वही प्राणायाम करते वही मन को एकाग्र करने के लिए किंतु जो श्रद्धा अत्यधिक हो अंत शुद्ध हो एक वाक्य सुना वही मन में चलता ही रहता है दूसरे कुछ किसी का भान ही नहीं होता है अधिक श्रद्धा हो स्वयं साधक अनुभव करता है कभी कभी चिंतन चलता है तो इतने चिंतन गा गंभीर चलता है दूसरे और मन जाता ही नहीं वो एकाग्रता अलग है विलक्षण है तब वो शास्त्र श्रवण करने पर ग्रहण होता है आगे विचार होता है अत्यंत श्रद्धा दृढ़ गुरुतर श्रद्धा नहीं हो विषय तो वही है शब्द वही है अर्थ ग्रहण नहीं होता है कभी कभी अर्थ ग्रहण हो जाता है जब अंत को शुद्ध हो ऐसे काग्र हो तो मन समाधान करना चाहिए इससे ज्ञान होगा ऐसे ही सामान्य पूछ पूछते पूछते तो नहीं नहीं समझेगा क्यों मन बाहर चला गया था अन्यथा चला गया था ये बोलते बोलते कहीं पूछ लेते हैं तो भी नहीं आता है मन कहीं चला गया तो नहीं बता सकते हैं और जो सो जाएगा तो उसकी बात क्या है नींद लगे तो ब्रह्मा भी समझा नहीं सकते हैं और जो एकाग्र नहीं है मन कहीं भाग गया छोटी छोटी चीज का ही प्रश्न करते हैं नहीं बता पाते हैं क्या घाट तोड़ेगा तो नष्ट होगा पर नहीं नष्ट नहीं होगा डांट <laughs> कर पूछेंगे एक बार पूछा था अब प्रकाश जलाएंगे तो घटा तो दिखेगा किन्तु हाथ, हाथी होगा तो क्या दिखेगा नहीं डांट <laughs> कर पूछे हाथी होगा तो दिखेगा नहीं नहीं दिखेगा क्योंकि वो प्रश्न के अनुसार एकाग्रता नहीं है प्रश्न क्या दिखेगा दिखे? नहीं नहीं दिखेगा क्या पूछा <laughs> ये समझने के समय नहीं है तो प्रश्न हो गया तो तुरंत सीढ़ी रहेंगे नहीं दिखेगा नहीं ये मन ऐसे चल जाता है तो सामान्य छोटी चीज भी समझ नहीं आती ग्रहण नहीं होता है और इसी तत्व को समझने के मन अत्यंत एकाग्र हो शुद्ध हो श्रद्धा हो, हो तो कहते श्रद्धत समय श्रद्धा करो ये जिस प्रकार एक छोटे बीज से इतने बड़े पेड़ हो गया इसी प्रकार सारा ब्रह्मांड सतरूप ब्रह्म से नाम रूप रहित तो ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है स येषु अणिमित तदात्त्त्त्त्त्त्त्त्त्मीदत स आत्मा तत्वसी श्वेतकेतो भूय मां भगवान्ज्ञापयत्ति तथा सौम्यति होवाच जो सूक्ष्मतत् सद्रूप जगत का मूल हे यही येष अणिमा सूक्ष्म हे यही तत्मिद सदूप ब्रह्म से उत्पन्न हुआ सुवर्ण से बने के भूषण शून्य ही है। सदृप ब्रह्म से जगत दिखता है उत्पन्न हुआ तो जगत सद्रूप ब्रह्म ब्रह्म ही सदृप ही एकदम सर्वम ये तद आत्मक वही सत्य है बाकी जो दिखता है नाम रूप मिथ्या है सदृप ब्रह्म सत्य सत्यक से ये शंका होगी बार बार हम अबसे अलग कहते स आत्मा वही आत्मा तुम्हारे केवल है भूते सर्वभूतिक अंतरात्मा वही ब्रह्म एक है अद्वितीय है तथ वही सत्य है तथ त्वम असी बार बार कहते जो आत्मा है तुम वही हो कभी कभी सोते हमारा आत्मा तो शुद्ध है हमारे आत्मा शुद्ध है किंतु हम जन्म मरने वाले देह में हम बुद्धि करके कहते हैं हमारा आत्मा तो नित्यमुक्त है आत्मा हमारे नित्य मुक्त है हम बद्ध है जन्म मरने वाले है देह में हम बुद्धि है आत्मा स्वरूप है कहते मेरा स्वरूप मेरा स्वरूप मेरे से कोई भिन्न है क्या तो मेरा स्वरूप मेरे आत्मा वही आत्मा तुम वही हो इसलिए कहते आत्मा तुम्हारा कोई अलग नहीं समझो तत् तो मसी से तक के तु जो तत् ब्रह्म है जगत कारण जो वही सत्य है वही आत्मा है तुम वही हो ये कहने के बाद है। फिर ही कहा मिट्टी से बना गया घट देखते हैं तो मिट्टी दिखती है सुबर्ण से बनाया गया भूषण देखते हैं तो सोना दिखेगा है दिखता है नहीं भूषण देव सोना दिखता है ए सदृप ब्रह्म से जगत बना है क्यों नहीं दिखता है जहाँ दिखते थे इसमें मकान पेड़ घाटा गा, गा, पट पर्वत जंगल नदी सदरु ब्रह्म तो कहीं दिखता नहीं क्यों नहीं दिखता है इसको थोड़ा समझाइए यार ठीक है आचार्य थकते नहीं सुनने वाले थक जाएगा क्या सुनना चाहते सुनो ये तो आगे पूरा है तथा सम्य होवाच कोई बात नहीं फिर सुनो लवण में तुदके अवधायाथ मां प्रातरूपसी सह तथा चकार तम होवाच यदोषा लवण उदके अब धा अंग तदाती तवमृश्य नीभेद लवणम एत उदके के अवधायाथ माँ प्रातर उपसीद था एक नमक पिंड दे दिया इसको जल में डाल करके अवधाया जल में फेंक करके डाल करके जल में डाल दो शाम को सुबह सुबह उसको मेरे पास आ जाओ घटा आदि किसी पर बर्तन में पानी में इसको डाल दो और आ जाओ उसको ले करके सो तथा चकार वो ठीके से कर लिया पानी में लेकर नमक डाल दिया तम होबा से यद दो सा लवनम उदय के अबाधा अंग तद आहार यदि उसको कहा शाम को जो तुम पूर्व दिन रात में डाल दिया था पानी लवन को जल में डाल दिया था हे अंग संबोधन तद आहार उसको निकाल लो तद ध अवमृ न विभेद और ढूंढा खोज खुज़, खोजना देखना निकालने के लिए देखा पानी में कुछ नहीं हाथ तो अंदर कुछ नहीं नहीं मिला यथा विलीनमेवान्ताचमे कथमित लवण मध्यादासमेति मध्यादास कथि लवणमितंता कथमि लवणित प्रास्त मोपसीद था तथा मो चकार तस्शत संबर तथे तंग होवाचात्र वावकिल सत्सम्य न निभाल से यथा विलीन में वंग विलीन लवण उसमें डाला जो नहीं जानते हो दिखता नहीं चक्षु से दिखता नहीं स्पर्श से भी ग्रहण नहीं होता है लीन हो गया लवण पानी में मिल गया है अंग अस् अंता आचाम इति थोड़ा ऊपर से पानी लेकर मुख्य में डाला आसमान करो देखो क्या लगता है कथा मिति में डाल दिया थोड़ा कथम क्या लगता है हाँ लवण मिति नमक नमक नमक लगता है तो थोड़ा पानी फेंक तो आधा पानी मध्याद मध्य में से थोड़े पानी मुख में डालो कथा मिति क्या लवण मिति नमक नमक जैसे लगता है नमक लगता है फिर डालो थोड़ा पानी रखो अंताद आश्रम नीचे पानी थोड़ा आसमान करो कथमिति क्या तथा अभिप्राश एतद अथ मां उपसिद्ध कभी पानी को फेंको हाथ धो कर के मुख धो करके आ जाओ अभिप्रास से तद इसको फेंक करके फिर आसमान करके शुद्ध हो कर के माँ उपसिद्ध मेरे पास आओ तथा तथा तथा चकार ऐसे किया ते ये तो पानी में है नमक है देखो दिखता नहीं था हाथ डुबाकर ढूंढा नहीं मिला रात में डाला था वो पानी में है विद्यमान है है किंतु दिखता नहीं तो उसको मुख्य में डाला तो रसन इंद्रिय के द्वारा नमक का लवण का ग्रहण हुआ तो उनको मालूम हुआ हाथ से लही रहेगा चक्ष से नहीं दिखा तो अन्य प्रकारे में से अनुभव हुआ आंख से नहीं दिखता है तो नहीं ऐसा नहीं कर सकते हाथ लगाने पर नहीं मिला तो नहीं ऐसा नहीं कर सकते स्वाद से तुमको निश्चय हो गया नमक ही पानी में था मैं विलेन हो गया था तम वर्त सम्य बर्त थे अत्र बाब किलो सत सौम्य है सौम्य सतरुपय ब्रह्म सर्वत्र है सारे प्रपंच घटपट आदि सबके साथ सत्य मिला हुआ है न निभा ऐसे उसको नहीं देख सकते हो अस्त्र व्यकिलो यही है और ये भी मालूम है सब कहते घट है घटो को देखते कहते घट है पुष्प है कहाँ पुष्पम अस्ति पुष्पम अस्ति कह करके अस्ति अस्ति जो अस्ति है हे कह देते हैं ये सदरूप ही तो है तभी कहते घाटो अस्ति इसका प्रत्यक्ष होता है अस्थि करे सदरूप से तो नहीं दिखता है तो ये जो तत्व सदूपब्रह्म विद्यमान है अत्यंत सूक्ष्म हे वही ब्रह्म है है, सा, सा है तो ही सत्य है स ये ये सरणिमी तत्मिद्यम स आत्मा तत्मसी श्वेतको भूयमा भगवान विज्ञापय तथा समयत होवाच जो सूक्ष्मतत्व सदूपब्रह्म यहीं हे सर्व जैसे नमक पानी में हे दिखता नहीं स्पर्श इंद्र से ग्रहण नहीं हुआ किंतु तो हे ठीक इस प्रकार सूक्ष्म सदरूप है तदात्मक के इदम सर्वम ये सब वो सद ही सत्य बाकी में त्या है वही तत्सत्यम वही आत्मा है तुम वही हो सत्य के तुम तो ये कहा यदि प्रत्यक्ष चक्षु से नहीं हुआ त्विंद्र से नहीं हुआ अन्य इंद्र से नहीं होने पर भी रसन इंद्र से ग्रहण हुआ तो इसी प्रकार इंद्रिया से नहीं दिखता है तो जगत का मूल ब्रह्म है किस उपाय से ग्रहण होता है जिसके साक्षात्कार होने पर कृतार्थ होगा उसका ज्ञान फिर किस प्रकार का बताए जल में से तो हाथ से नहीं दिखा आंख से नहीं दिखता है मुख में डाला निश्चय हो गया लवण है तो अभी इस प्रकार सदरूप ब्रह्म सर्वत्र है आँख से नहीं दिखता है तो उसकी उपलब्धि के लिए उपाय क्या है फिर मुझे बताए किस उपाय हो? चक्ष इंद्रिय से स्पर्श से ग्रहण नहीं होने पर भी लवण का जैसे निश्चय हो गया इस प्रकार ब्रह्म सर्वत्र है दिखता नहीं है तो उसकी उपलब्धि में कोई उपाय है तो उपाय बताइए तथा सम्य होगा चाह आचार्य कहते ठीक है सुनो यथा सम्य पुरुषम गंधारेभ्यो अभिनदाक्षम आनीय तम तत्व विसृजेत स यथा वा वरांग वा प्रधमायता अभीनक्ष आनीत तो, अभीनद विसृष्ट हे स में पुषम गंधारेभ्य अनद्धाख्यम आनीय गंधारनामक देश जनपद देश से कोई चोर आँख करके ले आभिदाक्ष अभिन अक्षिणीय आंख बाँधकर्क लेकर्क तन तत् तो अतिजन विश्वजय थे अतिजन जन्म अतिक्रांत अत्यंत विजन देश में अतिगत जन जहाँ मनुष्य नहीं जंगल अरण्य के ही एकांत स्थान में छोड़ दे हाथ भी बांध लिया आंख का बंधन खोल लेगा हाथ भी हुआ है तो स यथा तत्र आवाज शब्द करता है कभी दिखता है कहीं कहाँ इधर पता नहीं किधर आदमी होंगे एकांत में कभी प्रांग बा उदंग बा अधरांग बा प्रत्यंग बा कभी पूर्व की ओर कभी दक्षिण की ओर कभी पश्चिम की ओर कभी उत्तर की ओर प्रधमा तो शब्द करता है प्रधमाधमा शब्द करता है क्या बोलता है अभिनधाक्ष तो अभिनधाक्ष विश्र मेरा आंख बांध करके कोई ले आया गांधा देश से चोर ले आए आंख बांध करके मुझे छोड़ दिया मेरा आँख बांधा हुआ चिल्लाता है कोई सुनेगा तो कहीं दूर से आ करके खोलेगा कोई भी हो यदि कुछ ऐसे बांध गया हथ पर बांध कर छोड़ दिया आँखें भी बांध लिया दिखता नहीं कुछ कहाँ किसको कहेगा तो चिल्लाता है शब्द करता है कोई सुन ले सुन ले तो आ जाएगा वहाँ शब्द करता है अभिनताक्ष अनित अभी नंख बांध कर मुझे कोई ले आ आगे <coughs> गंधार देश से बांध कर यहाँ छोड़ दिया तस्य प्रमुच्य नमुच्य प्रब्रियाता दिशा गंधारा एकता दिशा व्रजेती स ग्रमा ग्राम पृछन पंडित मेधावी गंधारा न गारा नवपंपद्येत यहा आचार्यन्षवेद तसे ताव देव चिरम याव न विमुक्ष थ सम्पत्स्य थी तस्था अभिनहनम प्रमुच्य अभिनहन बंधन न बंधने कोई सुन कर के आया देखा अरे आदमी चिल्लाता है बंधन को खोल दिया खोलकर कर बोले एताम दिशम गंधारा ऐताम दिशम ब्रज इस दिशा में गंधारा है इस दिशा में जाओ कहाँ से आए पूछ लिया गंधार, तो गंधार का दिशा में इस दिशा में चल जाओ आँख भी खुला है बंदा है खुला है या किस किस के बंद है <laughs> तो के बता दे इस दिशा में जाओ एता दिशम दिशा में तो उसको रास्ता बता दिया इस रास्ता से जाना आगे से जाना है तो सब ग्रामाद ग्रामम प्रन एक ग्राम से दूसरे ग्राम पूछते पूछते पहुँच जाएगा अपने देश में या नहीं पहुँच सकता पहुँच जाएगा कोई भी हो पुछ पुछ कर पहुँच जाएगा पंडितो मेधा भी गांधा राम वो उपसंपद दिए तो पंडित है उपदेश प्राप्त किया ऐसे कोई कहा से कोई उपदेश किया उपदेश सुनकर के मन में रखा अरे मेधा भी है पर उपदिष्ट ग्राम मार्ग जानता है जान करके जाता है आसपास ग्राम नहीं इस रास्ता से जाओ ग्राम पड़ेगा उसके उधर जाना तो सुन करके मन में रख करके गया फिर ग्राम जाकर पूछा वो कहेंगे ग्राम के पास ग्राम लग लग कर नहीं कोई दूर में है एकांत स्थान जंगल में है तो रास्ता बताए इस रास्ता से जाओ इधर जाने पर एक वो गांव पड़ेगा उधर पूछना ऐसे पूछ पूछ करे मेधावी बुद्धिमान है मार्ग को समझ करके फिर जा करके मेधावी गंधारान एवं उपसंपत्ति तो अपने देश में पहुँच जाता है जिस प्रकार ऐसे व्यक्ति बंद बांध कर चोर रख दिया था उसको बता देने से अपने आप जाकर पहुंच जाता है एवं यह आचार्यवान आचार्यवान पुरुष वेद आचार्य से उपदेश जो ग्रहण करता है वही साक्षात्कार करता है आचार्यवान पुरुष वेद ये जिस प्रकार उसको आंख बांध कर डाल दिया इसी प्रकार और गंधार से हटा कर पुरुषों ले आया चोर बांध कर डाल दिया दिशा उसको पता नहीं भूख प्यास लगते थे ना नहीं भूख प्यास है क्या करे गया भूख प्यास के लिए परवा नहीं चिल्लाता है कोई कोल दे और चोर व्याघ्र सर्पाद का भय था अरण्य में प्रविष्ट था दुख से रोध शब्द करता था तो बंधन में मुक्त बंधन मुक्ति के लिए चाहता था हाँ जल्दी हो या कुछ थोड़े दिन के बाद जल्दी कोई खोल दे कभी को भोजन पहले चाहिए या बंधन खोलना चाहिए पहले पहले बंधन खोल तो आप भोजन कर देखेंगे ऐसे प्रकार जो कोई है ऐसे ऐसे अपने को लेके इसी प्रकार है चुत पेपासा भय दिघमोड़ा है कहाँ जाना क्या करना मुक्ति जो चाहता है उसको नहीं दिखता इधर जाने से कुछ इधर इधर जाएंगे तो कहाँ क्या मिलेगा उधर जाएंगे तो क्या मिलेगा जब मुक्ति की इच्छा नहीं तब तो चल होता है उधर चल जाएंगे वो रास्ता अच्छा दिखता है उधर चल जाएंगे वो रास्ता जान है उधर जाएंगे वो मकान अच्छा दिखता है वो देखेंगे देखने के लिए सुनने के लिए दौड़ता इधर उधर इधर उधर जब मुक्ति चाहिए थोड़ी देर जाने के बाद कहता है है उधर है उधर जाने पर मिलेगा क्या उधर बड़े मकान मंदिर दिखता है ठीक है मंदिर हो तो क्या होगा मुक्ति कैसे मिलेगी मुक्ति की जिसकी इच्छा है मंदिर देखने के लिए दौड़ेगा मंदिर है ठीक है देख लिए अच्छा है चलते किंतु मुक्ति कैसे मिलेगी पहाड़ देखा ठीक है थोड़ी देर गया क्या मिलेगा इधर रास्ता बहुत सुंदर रास्ता है रथ है गाड़ी आदि कहते आइए आप पहुँचा देंगे रेलगाड़ी जाती है महात्मा के लिए छोट गए बैठ चल जाते कहीं ना कहीं चल जाएंगे कहीं पहुंच जाएंगे वहाँ पहुंच जाओ होगा क्या लाभ क्या होगा कहीं वहाँ जाएंगे तो दूध अच्छा मिलेगा वहाँ जाओ तो घी अच्छा मिलेगा वहाँ जाओ तो रुपया बहुत मिलेगा वहाँ जाओ तो सम्मान मिलेगा ऐसे कहने वाले बताते महात्म तो भाग जाते हैं चलो हम साधन वजन करेंगे वहाँ दूध मिलता अच्छा वहाँ जाएँगे क्योंकि साधन दूध के बिना नहीं होगा कहीं कहते घी भी घी पीना चाहिए तो वहाँ चलो उधर चलो ये सब इधर उधर दौड़ते हैं जब मुक्ति चाहता है वो देखता है मुक्ति पहले कैसे उसको मुँह मुख्य किस प्रकार मुक्त हो ये चाहता है तो इसी प्रकार उसको आचार्य कहीं मिल गया वो आचार्य आकर उसको बताएंगे उपदेश करेंगे तो जिन पर प्रिये देहरूप अरण्य और इसमें सब क्या है वात पित्त कफ ये तीन धातु से लोग बनते हैं और अस्थि मांस शुक्र ये सब शरीर है सीतो उनादि द्वंद्व दुख स न करना पड़ता है और यहाँ बंधन किसे मोह पट से बंधा गया आंख कहते हमारे तो बंधन नहीं आंख तो खोला है मोह अभिवेक अज्ञान पट से बंधा गया ऐसा अज्ञान पट से बंधा गया आंख खोलने पर भी अपना स्वरूप दिखता नहीं बाहर दिखता है अपने अंदर नहीं देखता है बाहर दिखता है और ये चोर कौन ये है ये तृष्णा कौन है ये भाई बंधु पिता माता जितने सो है विश्व की जो तृष्णा है ये मेरे ये मेरे तृष्णा पास से बंधा गया और पुण्य पाप आदि कर्म जितने तस्कर जैसे वो लेकर के खींच करके चोर लेकर जंगल में डाल दिया इसी प्रकार ये पुण्य पाप लेकर कहाँ डाल दिया डाल दिया उसमें अरे मैं इसका पुत्र हूँ मेरा ये पिता है मेरे बंधु है मेरे अमुख है मैं ये दुख है मैं पंडित है मैं धार्मिक है जन्म हुआ मर गया पापी पुण्य मैं धर्म करता हूँ हा, हा तो कैसे न पुत्र मर गया कितने दुखे पिता मर गया कितने दुखे ये निरंतर सुख दुख भोग करते समय कभी थोड़ा बीच में कुछ खा लिया जैसे भी मरने वाला है मुख में डाल दिया थोड़े सहद और मीठा लगता है चाट लेता है थोड़ा इसी प्रकार कभी पुण्य कर्म का फल थोड़ी मिल जाता है तो परम कारण्य के का आचार्य कभी प्राप्त होते हैं उपदेश करते हैं तो फिर आचार्यवान पुरुष वेद मेधा भी पंडित हो श्रवण किया उसके बाद बुद्धि में विचार करके अविद्या मोह अविद्यामोहट से बंधन से मुक्त होगा अपने जैसे गंधार को प्राप्त किया इस प्रकार अपने सदरूप ब्रह्म में एक हो जाता है आचार्यवान पुरुष वेद कहा ऐसे आचार्य जिसके उपदेश करते हैं वही उपदेश करते हैं उनके उपदेश से ही उसका ज्ञान हो जाता है तब तो ज्ञान होने के बाद अज्ञान नष्ट हो गया तो अज्ञान का कार्य नष्ट हो जाएगा तो शरीर भी नष्ट हो जाना चाहिए इसलिए कहते तत् ताव देव शीरम यावन न विमोक्ष विमोक्ष उत्तमपुर से तब तक रहेगा जब तक प्रारब्ध कर्म समाप्त नहीं हुआ जो प्रारब्ध कर्म है जिस कर्म ले करके आया वो कर्मफल भोगना पड़ेगा कुछ भी करे जिस शरीर जिस प्रारध्ध से आरंभ हुआ उसी शरीर में वो कर्म फल भोगना ही है जब तक भोग नहीं तब तक शरीर रहेगा अर्थ संपस्य जब प्रारध्ध समाप्त हो जाएगा तो देह नष्ट हो जाएगा तो सद्रुप ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है स ये स्वर्णिमय तदात्मीदम सर्व तत्सत्यम सात्मा तत्वसी श्वेत के तुति तो भूये बगवान विज्ञापय तथा सम्मेत होवाच ज्ञान होने पर संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाता है ज्ञानी जीवन मु तो होता है ज्ञान होते ही उसके बाद जितने संचित कर्म सब नष्ट हो जाएंगे ज्ञान होने के पहले शरीर में जो कर्म हुआ था वो भी नष्ट हो जाएंगे ज्ञान होने के बाद जब तक प्रारब्ध कर्म है तब तक शरीर रहेगा उसको कहते जीवन मुक्त जीते जी मुक्त हो गया आगे शरीर से कुछ कर्म होता है तो कर्म के साथ ज्ञानी का संबंध नहीं होगा जब तक तो देह में अभिमान है अहम बुद्धि है तो देह इंद्रिय मन के द्वारा कर्म होता है वो शरीर में आरोप कर आत्मा में आरोप करता है कर्म फल से संबद्ध मानता है जब अभिमान समाप्त हो गया आत्मा शुद्ध है पद्म पत्र जैसे जिसमें से पानी का स्पर्श नहीं होता पुण्य पाप कर्म का संबंध नहीं होगा उसके बाद कर्म नहीं होने से ब्रह्म संस्थ अमृतत्व में तो पहले कहा गया था ब्रह्म में स्थित हो जाने पर फिर मुक्त हो जाता है जिस सदरूप ब्रह्म के ज्ञान से मुक्त हो जाता है बताया ये ज्ञान होने सदरूप ब्रह्म को प्राप्त करता है प्रारुध समाप्त होने पर वही में हे आत्मा सद्रूप हे सर्व इधम ऐ तदात्म्य तदात्त्मक सद्रूप ब्रह्मात्मक सवहे तत्सत्यम ब्रह्म ही सत्य हे उससे भिन्न जितने नाम रूप मिथ्या कल्पित हे वही आत्मा है तुम वही हो श्वेतकेतुति फिर श्वेतकेतु कहता है आचार्यवान पुरुषत् क्रमशः सदरुप ब्रह्म को प्राप्त करेगा अभी ज्ञान हो गया किस रूप किस क्रम से सद्रूप ब्रह्म को प्राप्त करेगा ज्ञान तो हो गया सद्रूप ब्रह्म को प्राप्त कैसे करेगा इसको थोड़ा बताइए भूया माँ भगवान माँ माम मेरी मुझे बताइए विज्ञापय थी तथा सम्मेत हुआ चाहिए ठीक है बताते हैं ये सप्तमवार हो गया तत्व उपदेश पुरुष सौम्योपता ज्ञात पिपाषते जामीति तसया वांग नवामनसी संपद्यते मन, मन प्राणे प्राणस्तेजसी तेज पेवतायां तब्जाती पुषं सौम्य उतोपतापिन उतता ज्वरादिरोगयुक्त है मरने का समय होगा तो कुछ ना कुछ रोग हो जाता है ज्वरादि रोग होने पर दुख भोग करता है अत्यंत कष्ट है मरने के पहले बड़े पश्चाताप करता है अज्ञानी ज्ञानी को पश्चाताप नहीं होता किमहम पुण्य में ना करवम किमहम पाप करवम सारा जीवन भर में कर्म क्यों नहीं किया इतने पाप कर्म क्यों किया जब समर्थ है स्वस्थ है कर्म कर सकता है पाप से निवृत्त हो सकता है तब तक को कोई कहते हैं ऐसा नहीं करो पुण्य कर्म करो सनमार्ग में चलो वो समझ सुनता नहीं ये कौन है हमको बोलने वाले हम जानते हैं क्या हो गया नहीं करने से क्या हो जाता है क्या पुण्य पाप पुण्य पाप ये लोग ऐसे कहा बोलते हैं क्या करने से हो जाता है नहीं करने से क्या हो जाए अपने आप बहुत कुछ नहीं माने शास्त्र में क्या शास्त्र शास्त्र कहते हो किसने देखा भगवान को कहाँ परमात्मा है क्या मुते डांट फटकार के किसी के बात नहीं सुनेंगे पिता माता गुरु कहेंगे तो भी नहीं सुनेंगे क्या हो गया हम नहीं करेंगे क्या हो जाता है किंतु जब मरने का समय आ जाएगा आगे दिखेगा लोह पास न काले न स्नेह पास न बंधु भी अभी तो कृष्य मानो तुम दृक्ष से आत्मा नम दोनों तरफ पास बंधन लेकर के खड़े है लोह पास न यमन दू लोहे बंधन लेकर के बड़े बड़े लोहे के डंडा लेकर के लोह पास लेकर बांध कर खींच कर लेने के लिए कोई रख नहीं सकता है वो कहते आओ अभी हमारे बस में आ गई देखो तुमको कौन रखा करेगा कितने करोड़ करोड़ संपत्ति रखा है परिवार रखा है देखो तुमको कौन रखता है अभी तुम्हारा हमारा अधिकार आ गया लोहो पास न बंधु स्नेह पास न स्नेह बंधन से हो बंधु खींचते उधर लोहबंधन से खींचते है जमा दूतो और स्नेह बंधन से खींचेंगे बंधु बांधव दोनों तरफ खींचा जाता है उस समय तुम देखोगे दोनों तरफ तुमको खींचते है और तुमको कष्ट होता होगा उस समय पश्चाताप करोगे कष्ट है प्राण निकृत से बड़ा कष्ट है तो समय ज्ञाते हो परिपाषते ज्ञाती कुटुब चार तरफ करके कहते देखो तुम्हारा पोता आया है देखो जाना सिम जाना क्या करते मुझे पहचानते है मुझे देखते हो कहते देखो देखो तुम्हारे पुती आई देखो उसके बच्चा हो गया है देखो बच्चा <laughs> को लेकर उसके ऊपर बैठा देते हैं देखो कैसे तुम्हारे पोता पुत्र जीवित तो अवस्था में तो बड़ा खुश होता था इस समय तो उसको जितने कष्ट हो रहा है उधर ही अमद उत्तर लोहा पास लेकर के इधर ये कहते देखो इसको पहचान तो देखो लड़का आ गया देखो पुत्र बध भाई देखो लड़की आ गई जाना सिमाम जाना सिम चार तरफ उसको बोलते हैं तो सही आव न वांग मनसी संपत्ति देते दे। जो तो भांग मनसी पहले बोलना बोल सकता है कुछ समय के बाद बोलना बंद हो जाता है वानी मन में मन में व्यापार होता बोल नहीं पाता है कभी कभी देख कर देख लेता है दे करके समझ लेता है पुत्र सबके हाँ देख लिया हाँ पिताजी ने देख लिया कुछ बच्चे को देख लिया बस कभी कभी रोते रोते से आँसू आ जाती है बोल नहीं पाते मरने का समय है इधर उनको दिखता है लोहे पास लेकर खड़े खींचने के लिए वो दिखता है इधर कष्ट होता है मर्म ग्रंथि से प्राण निकलते समय जो कष्ट होता है कंठ में कपा बात पित्त होकर के श्वास लेना भी कठिन है अंदर कष्ट एक बहुत कष्ट है किसको को बोल नहीं पाता है उधर देखता है कहता है मुझे देखो पुत्र आया देखो मुझे पहचानते है जब तक वाणी मन से संपन्न नहीं वाणी व्यापार बंद हो जाए मन ख्याल रहता है तब तक तो थोड़े मन से जानता है फिर बाद में मन प्राण मन प्राण में हो गया प्राण चलता है मन व्यापार नहीं होता है आगे देखना सुनना बंद है कुछ कहते तो समझ नहीं पाता है कोई के भगवान का नाम सुनाते है वो कहते चुप रहो जब बोलते जिसका भगवान का भजन क्या है उसका अच्छा लगता है कहते सुनाओ जिसने भजन नहीं किया उसका तो लोह पास दिखता है कहता चुप रहो चुप करो बंद करो प्राण फ्री तेज में तेज में कौन से अपन चिकृत भूत पंचभूत उपहित जीव में तेज परश्याम देवतायाम देवतायाँ पर ब्रह्म में जब तक नहीं तब तक तो जानता है आगे कुछ नहीं जानता है अथ यदा सेवा मनसी संपद्यते मन प्राणे तेजसी तेज परश्याम देवतायाम अथ न जानाति यदा सेवा मन संपद्यते तब तक, तक जानता था अभी वांग मन पर, में संपन्न होगी मन व्यापार मन प्राण में प्राण तेज में तेज आदि भूत उपहित जीव में और वो पर देवता परमात्मा में लीन हो जाता है उसके बाद कुछ नहीं जानता है तो अज्ञानी है तो उसको ले लेते हैं यमदूत जो कर्म पाप कर्म फल भुगत है फिर कहाँ जन्म लेता है कहाँ जाता है पता नहीं जो ज्ञानी है वो भी मर जाएगा शरीर समाप्त तो हो जाएगा किन्तु आगे उसका जन्म नहीं है पर्याप्त काम से कृतात्मनस्त सर्वे पर भी लियंति काम हे साक्षात्कार कर लिया शुभकामना समाप्त वो ज्ञान शरीर समाप्त होते ही घट होते ही घटा का सम्हा का से हो गया जाना नहीं पड़ता है कहीं मिलने के लिए ब्रह्म प्राप्ति के लिए कहीं जाना नहीं मार्ग के नहीं है वही एक पहले से ही अपने को ब्रह्म व्यापक मानता था देहाभिमान समाप्त हो गया था ज्ञानी वो केवल उपाधि नष्ट हो गया लोग के दृष्टि से अज्ञान की दृष्टि से मर गया सर्वसमाप्त हो गया प्रारब्ध समाप्त हो गया वो जीते जी अपने को ब्रह्म मानता था समाप्त हो गया एक हो गया ब्रह्मा, घट्ट जिस प्रकार नष्ट होते घटाकाशन नहीं कहा जाता है घटाकाश महाकाश भिन्न नहीं हुआ कभी एक ही आकाश है इसी प्रकार एक ही आत्मतत्व तो साक्षात्कार हो जाता है तब तो मुक्त तो है हाँ देह दिखता है अज्ञान के दृष्टि से देह रहित तो हो गया तो विदेह हो गया विदेह मुक्त तो हो गया कहते हैं <coughs> अब इसमें हुआ वही एक ये हो गया था सीमेतदात्मि इदे सर्व तत्स्यम स आत्मा तत्व शिष्यतुत्व तो भोय माँ भगवान विज्ञापय तथा सम्यते होवा ये जो तदरूप ब्रह्म है जगत कारण ये तद इदम सर्वम ए तदात्मक यही सदरूप ब्रह्म ही ये सब हुए वही सत्य है वही आत्मा तुम हो ही श्वेत केतु तो श्वेतकेतु कहता है एक, एक ज्ञानी दोनों मरने वाले मुमुक्षु जीव कोई सुश्रुति अवस्था में सदरूप ब्रह्म को एक प्राप्त कर लेते हैं विद्वान सदरूप ब्रह्म को प्राप्त कर ले जन्म मर्म को प्राप्त नहीं करता है और ज्ञानी फिर जन्म लेता है इसका कारण क्या है थोड़ा दृष्टान से बताइए तो भूयवे महा भगवान विज्ञापय तथा समय तो ठीक है बताते हैं पुरुष सौम्यूथ हस्तगृहित आनयन तपहा स्थेयकाषित परस्में परसुमस्में तपतेति स यदि तस् कर्तावती तथा अनृतम आत्मा कुरते स्वनृतासनृतेन आत्माधा पर संतप्त प्रति गृहती सदह्यथह्यते समय पुरुषम उत हस्तगृहित आनयती कभी पुरुषों को हाथ पकड़ करके तो हाथ बांध करके हाथ कढ़ी लगा कर लोग ले आते हैं लोग पूछते क्यों क्या हुआ इसको क्यों लेते हैं क तो अपहरचित इसने पर अपहरण क्या तो अपहरण करने से क्या हो गया कोई धन लेकर जाता है तो लोग तो सब लेकर जाते हैं कहते नहीं स्त मकार से चोरी करके लिया अपने संपत्ति को लेकर के कोई अपने वस्तु को लेकर जाता है तो कोई दोष नहीं स्त मका पहले अपहरण से थे अपहरण क्या है अपहरण करते हैं मतलब क्या है कि खाली अपहरण मात्र से बांधना हो गया तो कोई दान किसको दिया ब्राह्मण को वो लेकर जाता है तो उसको चोरी बांध कर लेंगे दान दिया तो ब्राह्मण लेकर जाता है वस्त्र दिया अन्न दिया धन सम्प दिया तो ब्राह्मण लेकर जाएगा महात्मा भी लेकर जाते हैं भंडार में बहुत कुछ मिल गया तो उसको तो कोई पकड़ते न राजदूत तो। इसलिए कहते मकाशी चोरी करके लाया है तो फिर क्या करना है कहते परस में अस्मितपत <kuh> परसु अस्मितपत परस लोहा परस लोहा को गर्म करो लाल हो जाएगा लाल होने के बाद कहे के पकड़ो इसको हाथ में पकड़ो ऐसे अग्निम तो जला देगी किंतु कुछ ऐसे मंत्र आदि करेंगे अभी भी कुछ मंत्र करते है तांत्रिक लोग किसी के लो सर पीठे में थाली लेकर लगा देंगे और सच बोलेगा तो थाली निकलिया नहीं तो थाली पकड़ रहेगा पीठे में जब तक तो सत्य नहीं बोलेगा थाली ऐसे लगा रहेगा पीठ में लग रहेगा चाकू आदि कोई लगा देते हैं चिमुटा आदि पकड़ लिया सच बोलेगा तो छोड़िया नहीं तो छोड़िया नहीं पकड़ो छोड़। किसी किसी का किच नहीं सोता है कौन नहीं सोता है इसी प्रकार कोई मंत्र आदि उपयोग करेंगे तो अग्नि को पकड़ो परस्व तुम्हें तो करता सदी भवती यदि चोरी करके ततेव तो बुलता है कहेगा मैंने चोरी की नहीं हमने नहीं चोरी की हमने चोरी नहीं के कहने से क्या होगा अनृतम आत्मानव कुरुते मिथ्यावासन करताय करता है स अनुताभिसंधो अन मिथ्या में अभिसंधि है और अन्यन आत्मान मंत्र मिथ्या भाषण करके अपन को छिपाना चाहता है मैंने चोरी नहीं की मैं तो उधर गया ही नहीं मैं तो घर में था कल चोरी करके ला करके कहीं छिपा कर रखा है बोला मेरे पास कहाँ है।, है देखो हमारे घर में कुछ नहीं मैं तो नहीं किया और कहीं मिट्टी में गाड़ के रखा है झूठ बोले करके अपने को छपा छिपाना चाहता है अगर कह पकड़ो परसु और तो पकड़ लेता है मुँह से पकड़ लेता है परशुम तप तम प्रतिगृहत प्रतिगृहती तब तो ग्रहण कर लेता है तो हाज जलेगा सब दही जब जल गया तो समझते तुम्हें चोरी क्या मारो पिटो अथवा हन्य थे सब तो पिटते <laughs> कभी पिटाई करते कभी खड़गसे सिरक्षेद मरता है अथ यदि तस्या सत्यम तस्कर्ता सत्यत्मा स सत्तासंध सत्यन आत्माधारशु तप्त प्रति गृहति स न दहते अथ मुच्यते <coughs> अथ यदि तस्कर्ता चोरी नहीं क्या नही कहो तथा सत्यमात्में क्या नहीं मैंने नहीं देहा स सत्याभिस सत्य में इसके अभिसंध सत्यभाषण करता है तो सत्य करके अपने को छिपाता है आत्मानम एक तो झूठ बोल कर छिपाना चाहता ये सच बोल करके परशु तप परशुम तप्तम लाल परशु है परसु को ग्रहण कर देता है ऐसे कुछ मंत्र करने का ना स न दहियत जलता नहीं ये तांत्रिक लोग ऐसे करके अभी भी दिखा देते हैं पकड़ा जलता नहीं तो समझते इस ने चोरी नहीं की अथ मुचित मुक्त हो जाता है दोनों में सत्यंपत्ति एक है अज्ञानी ज्ञानी एक में सत्य अभिसंध्या अहम ब्रह्म ऐसे ज्ञान हो गया और मुक्त हो गया और एक क्या है अज्ञान है ज्ञान नहीं हुआ सुरक्षित अवस्था में भी अज्ञान रहता है देहादि हम बुद्धि है तो फिर अज्ञान जबते है तब तो, तो फिर जन्म लेता है सत्र ना दाहे स ये वाणी मेंत्म्यदम सर्व तत्सत सात्मा तत्मसी शेतकत्व त्य तत विज्ञा वितिजग्ञावीति स यथा त न आदात जलता नहीं सत्यवासन सत्य बोलने से न दह्यत न दहेत नादहत न नादहत न आ समता न दये जलता नहीं स य ए स्वर्णिमा यही सूक्ष्म तत्व आत्मविधन सर्व सब यही ब्रह्म है, वही सत्य है, <coughs> वही आत्मा है तुम वही हो अस्य श्वेतकेतु इति। तद् तत्व को अस्य वाक्य से, से श्वेतकेतु को साक्षात्कार हो गया नवम बार केतु घने के बाद तत्वसी तत्वसी करके साक्षात्कार हो गया विज्ञति विजज्ञति दो बार है समाप्ति के लिए षष्ठ अध्याय इसी प्रकार जिस प्रकार उसको साक्षात्कार हुआ ऐसे ही साक्षात्कार होने के लिए बार बार विचार करना है साक्षात्कार होने तक वही है कार्यक्रम संघात में प्रविष्ट है परब्रह्म नाम रूप व्याकरण करने के लिए प्रारंभ किया गया था जिससे दर्पणे प्रतिम्ब है जाल में प्रतिब दिखता है इसी प्रकार ही ब्रह्म इस रूप से अभिव्यक्त हुआ चिदाभाष उसमें दिखता है ये चिदाभास के साथ संबंध होकर के पूरा शरीर में चेतना अहम बुद्धि होती है शुद्ध अधिष्ठान तत्व त वही परब्रह्म है सर्वत्र विद्यमान है एक ही है किन्तु अज्ञानी के कारण देहादि में अहम बुद्धि करता है तब तो जब तत्वम से आदि शुद्ध होने पर आचार्य वाह के श्रवण करता है तो सद एव हम अस्मी ऐसे साक्षात्कार हो जाता है सद ब्रह्म अहम अस्मी ये ज्ञान होता है शब्द से ऐसे कोई कहते शब्द से तो परोक्ष ज्ञान होगा अपरोक्ष ज्ञान नहीं होगा शब्द का स्वभाव है शब्द से परोक्ष ज्ञान होता है शब्द का तो प्रत्यक्ष होता है नद्यास्तीरे पंच फलानी सन्ती नदी अब यहाँ से नहीं दिखती ना फल प्रत्यक्ष होता है किंतु शब्द का प्रत्यक्ष हो गया अर्थ का परोक्ष ज्ञान होता है तो तत्वमश्यादि शब्द से ब्रह्म का ज्ञान कैसे होगा परोक्ष होगा अपरोक्ष होगा कोई कहते पहले परोक्ष ज्ञान होता है उसके बाद सब मनन निधि करेंगे तो अपरोक्ष होगा किंतु अपरोक्ष ज्ञान होगा तो किससे होगा शब्द से होगा या किससे होगा वाचस्पति मिश्र कहते हैं मन से अपरोक्ष ज्ञान होगा न्याय मत में मन से ज्ञान होता है शब्द से परोक्ष ज्ञान होता है और आगे संशय विपर्य निवृत्ति के लिए श्रवण के बाद मनन निदिध्यासन करेगा संशय विपर्य निवृत्त होने पर अपरोक्ष ज्ञान होता है अहम ब्रह्म ये कहते हैं किंतु तो कितु विवरणकार कहते मुख्यमते हैं यक्षात अपक्षात् ब्रह्म शब्द से ब्रह्म का अपक्ष होता है शब्द से परोक्ष ज्ञान होता है यदि विषय इंद्रिय इंद्रियसनिकृष्ट नहीं है विषय यदि इंद्रियसनिकृष्ट है शब्द से भी अपक्ष ज्ञान होता है दसम स्म है दस दस व्यक्ति हैं नदी पार होने के बाद अपने को छोड़कर गिनती करते हैं न ही देखते हैं दशम हर ग्यारोते हैं तो उपदेश करने वाला कहता है तुम ही दशम हो तो शब्द से तो सुना शब्द सुनते ही अहम दशम अश्मी ज्ञान हो गया और ज्ञान परोक्ष नहीं अपरोक्ष है शब्द से अपरोक्षी ज्ञान होता है इसी प्रकार तत्व से आदि श्रवण करने से जो अधिकारी है उसको अपरोक्षी ज्ञान होता है कहीं कहीं कहते विद्वान लोग अपरिचय होने पर भी जब तक संशय रहता है विपर्य तो भावना देहादि महाम बुद्धि वो ज्ञान हुआ करके पता नहीं चलता है अपरिचय तो होता है किंतु अपरिचय होने के बाद ही संशय अभिपर्य रह सकता है ऐसा कोई कहते हैं किंतु इसके पर समझो नहीं आता यदि ज्ञान हो गया अपरिची ज्ञान हो गया फिर संशय क्या है भ्रांति क्यों यदि ज्ञान नहीं हुआ इसको समझाने के लिए दृष्टान्त देते भर्चू दृष्टान्त राजा के प्रिय मंत्री था भर्चू नाम का उसके सेनापति आदि उसके द्वेष करके विदेश जाते समय उसको मरवाने के लिए दस्युओं को रुपया दे दिया इसको मरवा मार दो रुपया ले गए उन्होंने सोचा इसे ऐसे मंत्री इसको क्यों मारेंगे उसको नहीं मार करके दूसरे किसी का सिर आकर दिखा दिया वो मर गया मार दिया रुपया नहीं ले ले बहुत रुपया भरस तो मरा नहीं था बीते से गया बहुत दिन के बाद वापस आया बहुत दिन के बाद आना था जब आया ये सेनापति उस मंत्री बन गया था सेनापति आज अन्य लोग को इतने मंत्री बन गया बन गया था वो दिखा था अभी जो भरसा आ जाएगा तो उसका सिरक्षेद हो जाएगा तो उसको क्या क्या लोगों को लगा दिया और नगर के अंदर उसको आने नहीं तो दूर में उसको पत्थर को दूर में हट जाए भगा दो तो फिर सब लोग रह गए दूर में से उसको हटा भगाए नहीं आ पाया और खाना पीना नहीं भूखा रह करके दूर में रहा सोना खाना पीना कुछ नहीं सत्य व्यक्ति भी यदि खाना पीना छोड़ करके बाहर लेटेगा वो भी प्रेत जैसे दिखेगा तो ये बता दिया कि देखो भरसू राजा को बताया भरसू मर गया उसका प्रेत आत्मा आया है आपको मारने के लिए आपका विरोधी था वो तो आपको मार करके राजा बनना चाहता था राजा बड़े दुखी हो गया था सजा भरसो मर गया सुनगा किन्तु अभी सुना कि भरसो तर मर गया था उसका प्रेत आया है तो राजा को डर लगा आया मारने के लिए प्रेत आत्मा आया बचना मुश्किल है वो मारने के लिए आया शत्रु था मेरा कितने में उसको प्रेम करता था कितने बढ़िया व्यक्ति था तो भी अंदर से थोड़ा तो पछले पिछले जब सब जब घटना का स्मरण होता था थोड़े दया भी आती थी भरसू तो बहुत अच्छा था प्रीता करें मानने के लिए आया आए कैसे है से, से पूछा सो के हाँ वो तो हमेशा तो दिखता है तो राजा के मन में थोड़ा दूर से देखने के देखा दूर से कोई भरसू ने फिर किसको बताया थोड़ा राजा का मैं देखना चाहता हूँ दूर से थोड़े बात करना चाहता हूँ थोड़े एक बार देख लूँ फिर मैं चला जाऊँगा मैं कुछ अनिष्ट करने के लिए नहीं आया मैं कुछ नहीं हूँ मैं भरस मरा नहीं ऐसे ऐसे किसी प्रकार कोई लोग को सुने लोगों कोई उसके प्रिय होते कोई पास में चले गए शाम के रात को जाकर पास में पूछे बोला मैंने तुम्हारा तो नहीं है तो यहाँ तो कहते कि वो मर गया तो नहीं मरा नहीं प्रेत नहीं से कह के राजा को खबर मिल गया राजा को थोड़ा सोच कर गए किंतु अंदर उनका भय है भरसू मर गया था उसका प्रेत आत्मा आया है थोड़े पास में जाते हैं भरसू को देखते हैं पहचान लिया भरसू ठीक है भरसू को देखते हैं राजा और जो भर्स का ज्ञान होता है राजा को प्रत्यक्ष है या परोक्ष है प्रत्यक्ष ज्ञान होता है इधर भय लगता है उसके पास जाने के लिए क्योंकि भर्स मर गया है उसका प्रेत आत्मा आया है ये विपरीत भावना है और कभी कभी संशय होता है क्या है भर्त्य है या प्रेत है भरस्य को प्रत्यक्ष देखने के बाद भी संशय हो सकता है या नहीं हो सकता है संशय होता है पता नहीं है भर्स है या प्रेत है और विपरीत भावना ये तो प्रेत है डर कर फिर वापस आ जाता है फिर धीरे धीरे पास में जाता है विचार करके फिर उसका संशय विपरीत भावना नष्ट हो गया तो उस भरसू को प्राप्त कर लिया राजा अभी भर्सों को देखा पहले भी वर्षों को देखा था अभी जो देखा है प्रत्यक्ष पहले जो देखा था प्रत्यक्ष ये दोनों ज्ञान में भेद है पहले जो भरस्यों को देखा था अभी जो आप बाद में देख रहे ये दूसरा भरसू या वही है। <laughs> तो जो चाक्षु से प्रत्यक्ष होता है कोई अलो अलौकिक प्रत्यक्ष नया कोई प्रत्यक्ष हुआ जैसे प्रत्यक्ष भी भरसू दिखता है पहले इसे दिखता था या नहीं या अभी कुछ अलग दिखेगा आज? सोना चांदी केवल उसका संशय विपरीत भावना नष्ट होगी किन्न भरसू को जो दिखता था जैसे दिखता था अभी भरोस ऐसे दिखता है या थोड़ा गोरा हो जाएगा मोटा हो जाएगा स्वस्थ हो जाएगा जैसे दिखता था इसे देखने पर भी संशय विपरीत भावना नष्ट होगी ये कहते दृढ़ अपरोक्ष पहले तो अपरक्ष था पहले कोई परोक्ष नहीं था प्रत्यक्ष था अभी दृढ़ हो गया तो ये कोई कोई कहते अपरक्ष तो पहले से होता है किंतु तो संशय विपरीत जब देखे तब तक दृढ़ नहीं है मनन निधिधि हासन करके संशय दूर होगा तो दृढ़ अपरक्ष होता है पहले अपरक्ष होने पर भी दृढ़ नहीं तो वहाँ कोई लोग विद्वान लोग कहते हैं अपरक्ष अपरक्षक कहने पर भी अपरोक्षय जैसे तो लगता नहीं है इसलिए उसको परोक्षा शब्द से कह देते हैं वो जानते हैं ये अपरक्षा फिर भी अपरक्षय जैसे लगता नहीं तो पहले परोक्ष कहेंगे आगे अपरोक्ष कहेंगे वही वाक्य से ज्ञान होता है और कोई, कोई कोई पहले से परोक्ष अपरोक्ष कहेंगे आगे किंतु क्या कहेंगे दृढ़ अपरक्षक पहले अपरिचय होने के बाद भी प्रतिबंधक है प्रतिबंधक संशय और विपरीत भाव भावना में देह में अंबुद्धि ये प्रतिबंधक है प्रतिबंधक नष्ट हो गया वही ज्ञान है अपरिचय किसी भी प्रकार हो परोक्ष अपरोक्ष शब्द प्रयोग कभी भी हो संशय विपर्य रहित तो ज्ञान ही अज्ञान का निवर्तक है जब पहले ज्ञान हो जाए भी अपरिचय कहो तो कोई बात नहीं संशय विपर्य है तो अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी संशय विपर्य रहित तो ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है संशय विपर्य निवृत्ति के लिए मनन करना पड़ता है मनन के बाद निधिध्यासन विपरीत भावना की निवृत्ति के लिए जितने जितने अंतकरण अशुद्धि इतने इतने निधिध्यासन की आवश्यकता है विपरीत भावना निवृत्ति के लिए किंतु मनन करने के बाद ही निधिध्यासन होता है मनन के द्वारा संशय निवृत्त नहीं हो तो ब्रह्माकार वृत्ति नहीं होती है ब्रह्म ज्ञान क्या चीज है ब्रह्म साक्षात्कार ब्रह्म साक्षात्कार ब्रह्म ज्ञान आंख से दिखेगा नहीं ब्रह्म अरूप है तो त्विंद से भी नहीं होता है तो शब्द से उसका साक्षात्कार होगा ब्रह्म अपने से भिन्न है कोई क्या अपना स्वरूप है आप अपने को जानते हो मैं हूं करके ज्ञान है आपको आलोक चाहिए जानने के लिए आंख खोलना पड़ता है कभी संशय होता मैं हूँ अथवा नहीं हूँ मैं नहीं हूँ कई भ्रांति होती तो परोक्ष होता है अपरोक्ष मैं हूँ करके ज्ञान बिल्कुल कोई अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं अपना स्वरूप ही इसी प्रकार शब्द प्रमाण से प्रमाण से ज्ञान होगा अहम अस्मी परम ब्रह्म नित्यम शुद्धम अभिक्रियम चिद्रूपस्य से जन्म कुतो मृत्युर जरा मयू चिद्रूप जन्म नहीं तो मरण कहाँगा जरा व्याधि नहीं है शुद्ध ब्रह्म में हूँ ऐसा निश्चय हो जाएगा अभी आपको सबको निश्चय है मैं मनुष्य वो करके बीच में सोचना पड़ता है मैं मनुष्य वो रटना पड़ता है मैं मनुष्य हूँ ऐसे प्रकार जिसको ज्ञान हो जाता है अहमअ्मय ब्रह्म अहम ब्रह्माष्टम इसको रटने की आवश्यकता नहीं अहम ब्रह्माष्टम नहीं रटेगा तो और क्या रटेगा दूसरे कुछ रटेगा शोहम शिव हम रटेगा कुछ आवश्यकता नहीं ज्ञान हो गया हमें ब्रह्म कोई से बोलना नहीं पड़ता है दृढ़ निश्चय हो गया ये ज्ञान है क्या चीज है घट ज्ञान होता है घट ज्ञान जो घट आपको दिखता है ये चक्षु से घट का प्रत्यक्ष होता है चक्षु का संबंध होता है घट के साथ अंतकुण चक्षु आदि छिद्र के द्वारा घट देश में जाता है अंतकरण का परिणाम उसको कहते वृत्ति जैसे किसी बर्तन में बड़े घड़ा में बड़े जल पात्र बड़ा टांकी पानी रखा उसमें छेद हो गया तो पानी निकल कर गिरता है ऐसे जाता है उसी पानी को लोटा ग्लास कटोरा रखो भर जाता है जितने आकार है तदा का जल हो जाता है भर करके इसी प्रकार ये छिद्र है चक्षुरादि इंद्रिय शरीर को मानो घड़ा अंतकोण जल जैसे है चक्षुरादि छिद्र के द्वारा अंतकोण जा करके विषय देश में व्याप्त हो जाता है ये पुष्प के साथ संबंध हुआ ये अंतकोण जाकर तदाकर बन गया ये है घटाकार वृत्ति परिणाम अंतकोण का परिणाम वृत्ति घट देश में व्याप्त होगा तो घटाकार वृत्ति होती पुष्प देश में व्याप्त होने पर पुष्पाकार वृत्ति अंतकण का परिणाम वृत्ति है अंतकण स्वच्छ है जिसमें चिदाभास होता है वृत्ति भी अंतकण का परिणाम है वो भी स्वच्छ है स्वच्छ होने के कारण उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब दिखता है चिदाभास और चेतन जैसा लगता है चैतबद्ध आभाषते चेतन जैसा लगता है चेतन नहीं है उसके संबंध से ये वृत्ति को ज्ञान कहते हैं वस्तुतः ज्ञान ते के सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म एक ही ब्रह्म ज्ञान रूप है मुख्य है अंतकरण वृत्ति में चैतन्य का प्रतिम्ब दिखने से उसको भी ज्ञान शब्द से कह देते वही कहते घट ज्ञान अंतकरण वृत्ति चिदाभाष विशिष्ट वृत्ति है घट ज्ञान ये वृत्ति जाती घट देश में उसके साथ चिदाभास भी रहता है चिदाभास के बिना वृत्ति केवल नहीं है चिदाभाष विशिष्ट वृत्ति दोनों जा करके घट देश में वृत्ति के द्वारा घट आवरण अज्ञान नष्ट हो जाता है और वृत्ति में जो चिदाभा से वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य और घट्ट जड़ होने के कारण उसको प्रकाश करता है जब वृत्ति का संबंध हुआ घट देश के साथ और वृत्ति का संबंध व्याप्ति है वृत्ति व्याप्ति है घट में और वृत्ति में चैतन्य का प्रतिंब होने से फल चैतन्य के प्रतिंब को फल कहते हैं फल का भी संबंध है जैसे दीवाल में तेल पानी मिला लगा दिया उसे प्रतिम्ब दिखता है घट में चैतन्य का प्रतिंब नहीं होता था किंतु अंतकरण वृत्ति चार तरफ सब व्याप्त हो जाने से उसमें चैतन्य का प्रतिंब हो गया तो फल है चिदाभास और तो फल का भी संबंध घट के साथ हो गया तो घट्ट ज्ञान में वृत्ति चिदाभास दोनों जा के वृत्ति के द्वारा आवरण नष्ट होता है फल घटोग प्रकाश करता है वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति दोनों है यदि यहां एक दीप रखेंगे बाहर अंधकार होगा तो दीप दिखेगा दीप है अग्नि प्रज्वलन करने के बाद उसको दीप कहते दे बर्तन पात्र को नहीं दीप प्रकाश है उसको देखने के लिए बाह्य प्रकाश की आवश्यकता है नहीं दीप को यदि ढाक देंगे किसी से तो दीप दिखेगा बाहर अंधकार है तो दिखेगा बाहर प्रकाश हो तो बोलो सबू बाहर प्रकाश जलाएंगे तो दीप दिखेगा ना नहीं अंधकार में तो दिखेगा नहीं दिखेगा क्योंकि आवरण है अच्छा आवरण को यदि हटा देंगे दिखेगा आवरण हटाए तो दीप दिखेगा बाहर अंधकार है तो प्रकाश है तो दिखेगा अच्छा एक दीप के ऊपर घट को ढक दिया अंधकार होने पर घट दिखेगा गोट दीप के ऊपर घट ढका हुआ दीप बिल्कुल दिखता नहीं घट ढक दिया वो घट अंधकार में दिखेगा ना नहीं प्रकाश जलाये है नहीं नहीं को जोर से बोलो नहीं अंदर रहता है दिखेगा नहीं दिखेगा ऐसा घट है यदि प्रकाश जलाएंगे तो घट दिखे दिखेगा अधिक प्रकाश जलाएंगे तो दिखेगा घट दिखेगा घट को देखने के लिए घट के ऊपर एक कपड़ा ढक दो अभी प्रकाश नहीं तो घट दिखेगा प्रकाश जलाएंगे तो दिखेगा प्रकाश जलाएंगे तो घट के ऊपर कपड़ा ढका हुआ है आवरण है तो घट दिखेगा ना नहीं तो घट को देखने के लिए बता प्रकाश चाहिए या आवरण को हटाना चाहिए केवल आवरण को हटा दो अंधकार रहे दिखेगा हटो आवरण को ढाक दो घट के ऊपर प्रकाश जलाओ दिखेगा तो प्रकाश भी चाहिए आवरण को हटाना चाहिए घट को देखने के लिए घट को देखने के लिए आवरण को हटाना पड़ेगा और प्रकाश भी चाहिए दोनों चाहिए घट्ट के अंदर क्या है दीप है बाहर क्या है घट है घट को अभी प्रकाश रहेगा तो घाटों को देख सकते हैं देख सकते हैं हाँ जोर से हाँ कहो घाटा दिखेगा, दिखेगा अंधकार में प्रकाश जलाएंगे तो घट दिखेगा अच्छा अभी घाटों को हटा दें किंतु अंधकार लाइट बुझा दो प्रदीप दिखेगा बिल्कुल अंधकार है प्रदीप दिखेगा प्रद्युप को देखने के लिए बाह्य प्रकाश थोड़ा आवश्यक है टॉर्च तो चाहिए नहीं। कुछ नहीं चाहिए नहीं। दीप प्रकाश माने, खाली आवरण हटते ही दिख जाता है बाह्य प्रकाश नहीं होने पर भी दिखता है ना दीप को देखने के लिए आवरण को हटाना घट को हटाना पड़ा या नही? नहीं और बाह्य प्रकाश की आवश्यकता है नहीं घट्ट को देखने के लिए घट्ट के ऊपर आवरण था उसको हटाना पड़ा बाह्य प्रकाश जरूरत है हाँ बाह्य प्रकाश चाहिए आवरण भी हटाना दोनों और दीप को देखने के लिए खाली आवरण हटा देना इसी प्रकार घट्ट को जो देखते घट ज्ञान होता है घटाकार वृत्ति से घट आवरण हट गया और घट्ट को प्रकाश करने के लिए वृत्ति में जो प्रतिफलित चैतन्य है फल है वो घट्ट को प्रकाश करता है तो घट्ट में वृत्ति व्याप्ति भी है और फलव्याप्ति भी है फल का भी संबंध है ब्रह्म <प्राहिगा> ज्ञान जब होगा ब्रह्माकार वृत्ति अहम में ब्रह्म अंतग्रहण का परिणाम है ही ब्रह्माकार वृत्ति होने पर अज्ञान की निवृत्ति होती है ब्रह्म का अज्ञान अज्ञान नष्ट होने के बाद ब्रह्माकार वृत्ति में चैतन्य का प्रतिंब तो होता है फल रहता है किंतु ब्रह्म को वह प्रकाश नहीं करेगा उसी ब्रह्म स्वयं प्रकाश ब्रह्म को साक्षात्कार करने के लिए वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य की आवश्यकता है नहीं वो स्वयं प्रकाश है वृत्ति में चैतन्य का प्रतिम्ब रहेगा किंतु उसके द्वारा ब्रह्म में कुछ अधिक प्रकाश नहीं आएगा ब्रह्म प्रकाश मान जैसे दिन में रात में एक प्रकाश जलाया दीप जलाया लांट्रीन जला कर रख दिया बाहर और प्रकाश करता है सूर्य उदय होने के बाद लांट्रीन रहेगा ना बुझ जाएगा रहने के बाद भी वो प्रकाश नहीं करता है अथवा दर्पण सूर्य में किरणें में रखो उसका प्रतिबिंब दिवाल में दिखेगा उसी दर्पण को सूर्य को कर दो ये दर्पण का प्रतिबिंब सूर्य में जाकर सूर्य को थोड़ा प्रकाश कर देगा दर्पण में सूर्य का प्रतिबिंब होने पर भी वो जैसे प्रकाश नहीं करेगा सूर्य को दिन में रात में प्रकाश करने वाला दीप सूर्य उद्यन पर रहने पर भी वह सूर्य को प्रकाश नहीं करता है ठीक इसी प्रकार ब्रह्माकार वृत्ति में जो चैतन्य का प्रतिंब चीदाभाष है वह वो प्रकाशमानते है किंतु तो ब्रह्मों को प्रकाश नहीं कर सकता है इसलिए ब्रह्म में फल का व्याप संबंध वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य फल उसका संबंध व्याप्ति नहीं है वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य के कारण अतिशय अधिक्य कुछ अधिक प्रकाश ब्रह्म में नहीं आता है इसलिए ब्रह्म में वृत्ति व्याप्ति है या नहीं वृत्ति व्याप्ति है फल व्याप्ति नहीं फल व्याप्ति का अर्थ वृत्ति प्रतिफलते चैतन्य को कहते फल उसका संबंध केवल तजन्य अतिशय फल के कारण कुछ अतिशय ब्रह्म में नहीं होता है तो वृत्ति व्याप्ति है किंतु फलव्याप्ति ब्रह्म में नहीं है ये ब्रह्म ज्ञान मन में मन के द्वारा होता है वृत्ति व्याप्ति है इसलिए मन सेवाद्रष्टव्यम अवांग मनुष्य कहते हैं मन के द्वारा ब्रह्म प्रकाशित नहीं होता है अर्थात तो फलव्याप्ति नहीं है अप्रमेय जन मनसा न ये सब जितने श्रुति निषेध करती है फलव्याप्ति का निषेध करते हैं अ दृश्य तेग्र बुद्ध्या मन ये सब श्रुति कहती वृत्ति व्याप्ति का समर्थन करती है वृत्ति व्याप्ति है फलव्याप्ति नहीं ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा अज्ञान अनिवृत्ति होती है कहते ब्रह्म का आकार क्या मालूम है गोलाकार है चतुष्कणाकार मनु मनुष्य जैसे है या हाथी जैसे ब्रह्म का कोई आकार नहीं तो ब्रह्माकार वृत्ति कैसे होगी जिसके, जिसके, जिसके आकार है तो तदाकर वृत्ति होगी ब्रह्म का आकार नहीं तो वृत्ति ब्रह्माकार कैसे होगी ये घाटा के देश में अंतकरण बुद्धिजान से वृत्ति घाटाकार होती है पटो देश में जाने पर क्या होगा पटाकार वृत्ति है ऐसे ये रूप है ये रक्तरूप है वृत्ति क्या होगी रक्ताकार और ये शुक्ल है तो शुक्लाकार अरे पीत रूप देखेंगे तो पीताकार कोई फल खाया मीठा लगा मधुर तो वृत्ति क्या होगी मधुराकार कोई खटा लगे तो अम्लाकार सुगंध ग्रहण होगा तो क्या वृत्ति होगी सुगंधाकार और दुर्गंध होगा तो दुर्गंधाकार शब्द सुना क ख शब्द तो वृत्ति क्या होगी शब्दाकार मधुर का आकार कैसे मालूम है मधुर का आकार गोलाकार है या चार कोने आकार बर्फीजे से मधुर का आकार है खटा का था आकार है अमल का हाली नहीं बुझे नहीं सुगंध का आकार है रूप का तो आकार है रूप का है आकार रूप का आकार नहीं ये द्रव्य का आकार रूप नील का क्या आकार बताओ कितने नील गोलाकार है या चतुष्कुणाकार है कितने बड़ा है पीत का आकार है रक्त का रक्त रूप का आकार है आकार नहीं रूप का रस का अम्ल खट ये आकार नहीं है किन्तु उसके ज्ञान को मृत्यु को रूपाकार रसाकार गंधाकार शब्दाकार कहते हैं क्योंकि घट का ज्ञान हो तो घटाकार बने पटाकार वहाँ से घटाकार पटाकार शब्द बोलते बोलते रूप के पूछें तो रूपाकार रस के लिए रसाकार मधुर हो तो मधुराकार मधुर का आकार है यार अम्ल का है रूप का, है? का है या गंध का है यह आकार शब्द वहाँ कह दिया इसी प्रकार ब्रह्म विषयक वृत्ति को ब्रह्माकार वृत्ति कहते हैं यह नहीं कि ब्रह्म का कोई आकार होना चाहिए ब्रह्म विषय की वृत्ति अहम अस्मी ब्रह्म इस प्रकार निश्चयात्मी वृत्ति को ब्रह्माकार वृत्ति कहते हैं ये षष्ठ अध्याय तत्त्वमसि तत्व ये महावाक्य है, है सामवेद में उससे ज्ञान होता है तो ज्ञान प्राप्त होने पर अज्ञान की निवृत्ति होती जीवन मुक्त होता है और आगे शरीरसम पर प्रारद्माप्त होने पर वेद कवल्य की प्राप्ति होती अभी सप्तम अध्याय में नारद सनत्तकुमर संत्कुमर संवाद ओं अधिभगव हो उपसाद सनत्कुमर ओं नारद स्म होवाच यदेत्थत्ते नोपसीद ततस्तऊर्ध्यामी स होवाच अधी ब्रह्मा ब्रह्म उपदेश ऐसी ह प्रसिद्ध है सनत कुमार नारद उपसाद नारद स्वयं महर्षि देवर्षि है सनत कुमार के पास योगीश्वर ब्रह्म ज्ञानी है उनके पास शिष्यत्व तेन शिष्य रूप से गए तो शिष्य को कहते सनत कुमार तहु वाचब यद व्यथ तेन माँ उपिध था उपसिद जो जानतो उसको पहले बताओ कह तो करके आओ तुम्हें तो उपदेश करूँगा ततस ते ऊर्धव बख्शा में उसके आगे तुमको उपदेश करूँगा पहले तुमको जितने मालूम है बताओ नहीं तो कोई आ गया उसको कहेंगे अयुण पढ़ाएंगे उस सिद्धांत कौंदी पढ़कर आया है वेदांत श्रवण करने के लिए कोया मैं यहाँ अध्ययन करूँगा तो ठीक है कल आ जाओ सुबह अयुण रे रेग ऐसे कौन से वो हंसेगा तो सिद्धांत कौंदी पढ़ा करके आया यहाँ कहते अयुण सिखाते इसलिए पहले जो जानते हो बताओ उसके बाद आगे बताएँगे नारदिक हते क्या क्या मालूम हेगेद भगवोध्येमी यजु यजुर्वेदम सामेदन चतुर्थ मीतिहासपुराण पंचम वेदा वेदम पित्रम राशि दिव निधि वाकोवाक्यमेकायन देविद्या ब्रह्म बिद्यां, बिद्यां, चत्र बिद्यां, नक्षत्र बिद्यां, विद्या भूत्याद्या नक्षत्रद्या सर्पजन विद्या सर्पदेवजन विद्याभगवी ऋग वेद भगव मैं जानता हूँ पढ़ता हूँ स्मरण करता हूँ पढ़ करके यजुर्वेद साम अथर्ववेद अथर्वेद चतुर्थ हे पंचवा इतिहासपुराण और वेदाना वेद व्याकरण पितृ्यम श्राद्धादि हे दैव हे उत्पाता ज्ञान भूकंपादिक होगा निधिशास्त्र महाकलादि निधिशास्त्र है वाकुवाक्यम वाकवाक्य तर्कशास्त्र है एककायन एक हे नीतिशास्त्र है देव विद्या निरुक्त दे ब्रह्म विद्याद्या ब्रह्म विद्या है हे शिक्षाकल्प छंद भूत विद्या है भूत है हे विद्या है धनुर्वेद है, है। नक्षत्र विद्या ज्योतिष है सर्प देवजन विद्या ये गरुव विद्या है सर्प भिद्या। देवजन विद्या है नृत्यगीताद्या ये जानता हूँ सोहम भगवंत्र अस्मी नात्म विच्युत ये मे भगवदृशे व्यस्त तरति शोकमात्म विदि सोहम भगवत शोचामी तम हम भगवान शोक से पारम तारयत्ति तम होवाच यद किंच ये नाम जितने बताए विद्या खाली नाम शब्द आया ये शब्द को भी याद रखना कठिन है ये शास्त्र उसके पीछे ज्योतिष एक साथ शब्द से कह दिया सारा जीवन भर कोई ज्योतिषशास्त्र पढ़े तो भी कम है बड़ा जानना कठिन है व्याकरण भी इस प्रकार है एक लघु कंती को ठीक करना बड़ा कठिन होता है बहुत साल बाहर वर्ष पढ़ कर के भी जो लघु कंती कहे कि हमको जहाँ पूछो बता देंगे जो भी लघु कंती के अंदर पूछो बता देंगे तो बहुत बड़ी बात है जितने शब्द जितने धातु जहाँ का जो रूप है एक एक जहाँ पूछो बता दे समाज सादी बड़े कठिन है और व्याकरण बहुत ग्रंथ है पूरा जीवन भर लगे तो एक एक विद्या में जानना बड़ा कठिन है ऐसे पितम राशि देव निधि कितने शास्त्र है इतने शास्त्र के ज्ञाता हो करके कहते सोहम भगवो मंत्र विदेवाश्मी मंत्र शब्द अर्थों के केवल जानता हो और इसके जो आना आत्मवीत आत्मज्ञानी नहीं हो स्वतंभ में भगवत दृश्य भी आप जैसे महापुरुष से सुना है तरत ही शोकम आत्मवीत आत्मज्ञानी शोक पार संसार को पार कर लेता है शोक शब्द है संसार तो मैं तो सोहम भगवत सोचा मी शोक समुद्र में डूबा हूँ ज्ञान नहीं होने का कारण तमाम भगवान शोक से पारम तारे तो शोक के पार उतारिये ज्ञान प्रदान करके अज्ञान अज्ञानिवृत्ति करके इति तम होबा च यदे किंचा नाम एवेत तुमने जितने पढ़ाए समझिया है ऐसा सब तो शब्द है नाम है नाम ही केवल वाचारम्भ विकारण नाम दे करके शब्द ही पढ़ा कुछ नहीं नाम बारिग वेद यजुर्वेद साम वेद अथर्वण चतुर्थ इतिहासपुराण पंचम वेदा वेद पितृ राशीर्दो निधि वाकवाक्यं एककायनम देव विद्या ब्रह्म विद्या भूत विद्या क्षत्र विद्या नक्षत्र विद्या सर्पदेवजन विद्या ये सब जितने है सब का नाम बता दिया ये सब नाम है नाम की उपासना करो ब्रह्म बुद्धि से जैसे नाम ब्रह्म तो नाम उपासना करनाम में ब्रह्म बुद्धि कर उपासना करें तो क्या होगा सयो नाम, नाम ब्रह्म तोस्ते यमुगत त्र से यथा कामचार भवति यो नाम ब्रह्म तुपास्तेस्थ भगवनाम भूयती नावूयस्ती तन्मे भगवानी नाम ब्रह्म से नाम में ब्रह्म दृष्टिकर के उपासनाकर्ता है जहाँ तक नाम गतम उसका विषय है नाम के विषय में तो उसका यथा कामचार यथेष्टचरण होता है राजा जैसे अपने देश में घूमता है जो नाम ब्रह्म से उपासना करता है नारद जी पूछते भगवान नाम न भूय नाम से बढ़कर कोई है क्या हाँ नाम से बढ़कर के है तो नारद जी कहते हो हमको उपदेश कीजिए हम तो नाम को जानते हैं और कुछ विशेषा है तो बताइए विज्ञापेति वागवाबनाभूयसी वगवारिगेद्ञापयत यजुर्वेद साम वेदम आथर्वण चतुर्थमीतिहासपुराण पंचम वेद पितृम राशि दिव्योवाक्यमेकायन देविद्या ब्रह्म विद्या भूत्या क्षत्रद नक्षत्र विद्या सर्पदेवजन विद्या दिवच पृथिवीच वाययुंचाशं चापस् तेज देवांश मनुषाश पशुश्वयांश तृणवनस्पतिश्वापद न्याया कीटपतंग पिपीलिधाध सत्यंचा नृत साधु चाहु च हृदय चादय यदि नवष्य धर्म न धर्मो व्यज्ञापय न सत्यम नानृत न साधु न साधु न हृदयों नृदयोंों वागर्व्ञापय वाचम उपाशी ये बाघ उसे है वाघ इंद्रिय है इंद्र है जिससे वर्ण चार होता है ये नाम से बढ़ करके ये ऋग्वेद को जानती है वाग इंद्र से पढ़ते हैं ये अजुर्वेद सांवेद जितने कहा सौ वाणी शब्द के द्वारा ही वाघ इंद्र से उसका ज्ञान होता है अध्ययन श्रवण होता है पढ़ता है फिर ज्ञान होता है सब कहने के बाद केवल इतने नहीं द्यूलोक दि, पृथ्वी वायु आकाश जल तेज देव मनुष्य पशु पक्षी तृण वनस्पति पशु सापद अरण्य में पशु आ कीट पतंग पीपील कम कीट पतंग छिंटितग धर्म अधर्म सत्य मिथ्या साधु असाधु हृदयज्ञ प्रिय अ प्रिय सब को जानते भागसी यदि वांग ना भविष्यत यदि वांग नहीं होती तो न धर्म को जानता न अधर्म को जानता न सत्य न मिथ्याय ना ना ना प्रिया प्रिया। न साधु कर्म साधु न हृदयंग प्रिय प्रिय वाघ ही सबको जानते हैं वाच की उपासना करो ब्रह्मदिष्टि से स योग वाच ब्रह्म उपासस्ते यद्वाचो गतम त्रा से का यहामचार बवती यो वाच ब्रह्म उपासस्ते भगवो वाचो भूये वाचो वाह भूयस्ती तन्मे भगवान्ब्रवीत वाघ में ब्रह्मदिष्टि करके जो उपासनाकर्ता है जहाँ तक वाणी का विषय तब तक वहाँ यथेष्ट कामचार होता है राजा के जैसे विचार अपने देश में ये वाघ में ब्रह्म दृष्टि का कर उपासना करता है नारजी कहते भगव बाच भूय अस्ति वाग से भी बढ़ कोई अधिक है बोले हाँ ही वाग भूय अस्त्यव बा का वो कहते तन में भी भगवान ब्रवित हो कहिए सनत कुमार उपदेश करते मनो भाव वाचो भूयो यथा यथव देंल के द्वेवा कोले दो वाख्यो मुष्टिभव वाचम च नाम मनोनुभव मनसा मन से मंत्रनधीएध कर्मा कई कुरते पुत्र पशुंच इछे अत इच्छत इमं च लोकमच्छेत इच्छते मनोहि आत्मा मनो लोको मनो ब्रह्म मनो उपास मन वाक्स्य बढ़कर के इसे दो आमल कर दो बाघ कोले बद्र फल हाथ में रखते हैं मुष्टि में निश्चय होता है दो मेरे हाथ पर है इसी प्रकार मन क्या करता है वाणी और नाम शब्द और वाघ दोनों का मन अनुभव करता है मन से जब विकल्प निश्चय करता है मंत्रान अधीय तो मंत्र अध्ययन करता है कर्म करो मन से निश्चय करता है तो कर्म करता है पुत्रान् से पशुचैचे पुत्र की इच्छा करूँ उसी प्राप्ति के उपाय साधना करूँ तो आगे इच्छा कर कर्म करता है इम च लोकम चमुन चे इस लो का पर लोगोक की इच्छा करूँ कर्म करके तो अनुष्ठान करता है इच्छा थे मनो ही आत्मा आत्मा में जो कर्तृत्व भक्तृत् मन के कारण इसलिए मनो को आत्मा कह दिया मनो ही लोक लोक प्राप्ति का साधन मन होने परिलोक की प्राप्ति अनुष्ठान होता है मनो ही ब्रह्म मन कहा ब्रह्म ब्रह्म के अ, मन ब्रह्म लोक है सब कुछ मनो ही लोक ईश्वर मनो ब्रह्म सब कुछ प्राप्ति का साधन है मनो उपा ब्रह्म मन में ब्रह्म दृष्टि करें उपासना करो सब मन ही सब प्राप्ति का साधन होने से स योग मनो ब्रह्म हेतुपास्ते यावन गा से यथा कामचार भवति यो मनो ब्रह्मतुपास्ते अस्ति भगव मनस भूयती मनस्वभावूय अस्ती तन्मे भगवान ब्रवीत मनो ब्रह्म जो उपासना करता है जहाँ तक आ मन का विषय है तब तक उसका यथेष्ट कामचर होता है जो मन ब्रह्म सुपासना करता है भगव मनस भूय अस्ति मन से कोई बढ़ कर के हे कहते हैं हाँ मनस भूय अस्ति वाव का थे वा। तन्मे भगवान ब्रवी मुझे कही संकल्प वाव मनस्ूयान् यदा भी संकल्पेथ मनस्य तथा वाचमी रहेति तामनी रहेति नामनी मंत्रा एक मंत्रीसु कर्माणी संकल्प मन से बढ़ करके जब संकल्प करता है तो अथवा मन से निश्चय करता है विकल्प करता है अथवा वाणी को प्रेरण करता है फिर वाणी को नामनी शब्द में नाम में मंत्र है शब्द में और मंत्र में सो कर्म प्रतिपाद्य है <coughs> तानी हवाए तानी संकल्प एकाएनानी संकल्पात्मकानी संकल्प प्रतिष्ठितानी समकता दवा पृथिवी सकता व्यायुश्चा सच्चा कल्पनतापेज तकृप्त संकल्पते सकल वर्ष संकृप्त अन्न सकल अन्नसृत प्राण संकल्पन्ते प्राणानां संकृत मंत्र सकल मंत्रण संकृपते कर्म संकल्पन्ते कर्मणां संकृपते लोक संकल्पते लोकस संकल्पते संकल्पते स ऐसा संकल्प सकल्प उपाश्वेती ये संकल्प में आश्रित कुछ कुशे एक ही आश्रय गमन प्रलय संकल्प एकायनानी संकल्प एकयन आश्र संकल्पात्मक संकल्प में प्रति प्रतिष्ठित सौ द्यावा दयावा पृथ्वी संकल्प करके स्थिर है अपने मर्यादा में स्थिर निश्चल ऐसे निश्चय करके स्थिर है समकल्पिताम वायु शाकाश से इस प्रकार संकल्प करके अपने स्थिर मर्यादा में स्थित है इसी प्रकार समकल्प आप तेज इन इनके संकल्प से वर्षा संक वर्षा होती है वर्षा संकल्प सिद्ध होने से अन्न होता है अन्न संकल्प सिद्ध होने पर प्राण होते हैं प्राण सम्यक सिद्ध होने पर मंत्र होते हैं अध्ययन मंत्र करने पर कर्म ही करते हैं कर्म संकल्पते फल प्राप्त होता है लोक प्राप्त होने से ये सब कुछ प्राप्त होता है संकल्प की उपासना करो सब कर्म करके सब कर्म फल प्राप्त करते हैं सारे जगत सर्प की जगत की स्थिति होती है। इसे संकल्प पूर्वक स संकल्पम संकल्प ब्रह्म उपासस्ते संकल्पतान्व लोका ध्रुवान ध्रुव प्रतिष्ठिता प्रतिष्ठित अव्यथमा अभ्यतना अभिषिद्यति यहाँ संकल्प से गुम तत्र से यहा कामचारोती यकल ब्रह्म उपासस्ते अस्तिभागवकूय संकल्पादूय स्थिति तन्मे भगवान ब्रवीत संकल्प ब्रह्म से जो उपासना करता है ब्रह्म दृष्टि से संकल्प लोक के कर्म फलोक प्राप्त करता है ध्रुव स्थिर होकर के प्रतिष्ठित लोक को प्राप्त करता है ध्रुव हो करके ध्रुव को स्थिर हो करके अ प्रतिष्ठित होकर प्रतिष्ठित लोग प्राप्त करता है अव्यथमान अव्यथमान स्वयं पीड़ा को प्राप्त नहीं करते है व्यथित नहीं हो कर के अव्यथमान रोग को प्राप्त करता है स्वयं प्राप्त करता है अभिषिद्धि प्राप्त जब तक तो संकल्प का विषय है वहाँ यथेष्ट कामचरण होता है जो संकल्प ब्रह्मेश उपासना करता है नारजी कहते अस्थि भगवत संकल्पाद भूयती संकल्प से बढ़ करके है कते हे संकल्प से भूय अस्ती अस्तव वाव तन्मे भगवान्वीत मुझे कहिए सनतकुमर कथित चित्त वाव संकल्पा भूयो यदा भी चेतते अथ संकल्पये अथवा मन से अतः वाच मी रही तमी रहतीम एक मंत्रेक कर्वाणी चित्त संकल्प से भण करके चित्त में निश्चय करता है तो संकल्प करता है मन से विचार करता है मन के बाद में प्रेरणा करता है फिर शब्द अध्ययन करता है उसे मंत्र पढ़ता है मंत्र में कर्म है चित्त यहाँ है प्राप्त काला अनुरूप ज्ञान है चित्त इधं वस्तु प्राप्त है इस प्रात के अनुसार ज्ञान होता है चेतना वृत्ति हाएता है चित्त कायना चित्तात्मानी चित्ते, चित्ता चित्ते प्रतिष्ठिता तस्माद्यपि बहु विधस्तों नस्त इन आहुर् यदय वेद यद्वा अं विद्वाथमचि सैद्ति विद्वानेचिता सैद्ति यद भी चिंतवा होती तस्मात शुश्रूष चित्तम यहाँाएन चित्त आत्मा चित्त प्रतिष्ठा चित्त उपाश्वेती ये सौ चित आश्रीते चितात्मक चिते प्रतिष्ठित यद्यपि बहुवी अचित्ति बहु जानता है किंतु अचित है, समय पर नहीं बोल पाता है यथा तो लोक कहते लोग नये अस्ति ना कहते ये नहीं मैं के बराबर नहीं ये यदय वेद यद्वा अयम विद्वान न इतम अचित सदि जानता होता विद्वान होता है तो अचित्त नहीं होता अचित कुछ नहीं कर चुभ रहा कुछ नहीं जानता है अथवा यदि अल्पविद अल्प होने समय पर जो आवश्यक कह, कहता है जानता है कथित तस्में उत सुनते हैं सेवा करते कि जानता है चित्तम चित्त स्वकाश्रय चित्त है चित्त आत्मा चित्त प्रतिष्ठाई चित्त इस ब्रह्म येष उपासना करो स यम्त उपास्ते चित्तान विश्वलोकान ध्रुवान् ध्रुव धुर्वा। प्रतिष्ठितान प्रतिष्ठितो अभ्यथमा अभ्यथमा अभी सिद्ध्यति प्रतिष्� यवचित्त ग्राश यथा कामचार होती यश्चित ब्रह्म उपास्या अस्ति भगव्ता भूयती चित्ता भूय अस्ती तन्मे भगवान्ब्रवीत जो चित्त ब्रह्म से करता है ज चित्तान्वोका लोक को प्राप्त करता है ध्रुव होते ध्रुवलोक स्वयं ध्रुव स्थिर होकर के प्रतिष्ठित स्वयं होता है प्रतिष्ठितलोक प्राप्त करता है स्वयं व्यथितन हो करके अव्यथमान व्यथा रहित लोग को प्राप्त करता है अभि सिद्ध्यति जहाँ तक चित्त का विषय वहां तक यथेष्ट विचरण करता है जो चित्त ब्रह्मेश उपासना करता है अस्ति भगवत चित्तादय चित्त से कोई बढ़ करके हे कहते संत कुमार हे नारजी का तो उसको हम बताइए ध्यान बाब चित्ता दुयो ध्याय पृथ्वी ध्याय तिव अंतरिषम ध्याय तिव दौर ध्याय तिव आपो ध्याय तिव पर्वता तिवा ध्यामनुष्यास्मद मनुष्याण महत्तावती ध्यान इव तेन्द ये अल्प कल ही नीशुना उपवादनस्ते अथ ये प्रभव ध्यान पवै तवती ध्यान उपाश्वति ध्यानचित बढ़कर केके शास्त्र में कहा गया ऐसे देवतादी को विषय आलम करके मन स्थिर होता है ध्यान चिंतन है अन्य विषय को छोड़ करके एकाग्रह होकर के चिंतन करना वो तो बढ़ करके ध्याय ती व पृथ्वी पृथ्वी स्थिर है जैसे कहते ध्यान करती जैसे निश्चल होने के कारण निश्चल होना चाहिए शरीर भी निश्चल मन भी स्थिर हो जाए ध्यान होता है पृथ्वी स्थिर होने से ध्यान करती जैसे अंतरिक्ष भी स्थिर है ध्याय जैसे देव स्वर्ग भी ध्यान करती जैसे ध्यानती व आप हो जल अपने मर्यादा में जैसे ध्यान करती है ध्यानती वा पर्वता पर्वत में रह करके ध्यान करे पर्वत को देखो पर्वत स्थिर है कितने बड़े बड़े पर्वत इसी पर प्रकार स्थिर हो जाना चाहिए ध्यान करते जैसे पर्वत निश्चल होने से ध्यान करते जैसे कहा गया ध्यानती व देव मनुष्या देव मनुष्य ध्यान करते जैसे तस्मा ये यह मनुष्याण महत्ता मनुष्य में धन से विद्या से गुण से महत्व को प्राप्त करते हैं उसका कारण क्या है ध्यान आपादान ते भा, एवते ध्यान के प्राप्ति ध्यान का फल फललाभ ध्यान फल प्राप्त होने से ही महत्व होता है किस प्रकार महत्व को प्राप्त करते हुए ध्यान का ही फल है ध्यान आपादान के अंश फल रूप अतए अल्पा कलहीन पिशना उपवादिन जो ऐसा नहीं ध्यान नहीं करते है वो अल्प है निकृष्ट है कलह करने वाले धनादि महत्व को प्राप्त नहीं करते वो विपरीत है झगड़ा करने वाले चिगुली करने वाले पर दोष के देखने वाले अपना कर्तव्य क्या है नहीं दूसरे के दोष ढूंढना किस लोगों का अच्छा लगता है अपना कर्तव्य कर, कर, का नहीं करके दूसरे का दोष दूसरे दोष दिन रात वही चिगुली करने वाला ये होते हैं अल्प अतः ये प्रभव जो प्रभु आचार्य आदि, राजा आदि होते हैं ईश्वरादे ध्यान सव ध्यान करने से उसके फल को प्राप्त करते हैं तेती ध्यान उपस्व उपासय ध्यान ब्रह्म इस उपासना करो स योग ध्यान ब्रह्मस्ते यन से गुम तत्र से यथा कामचार होती योध्यानमें ब्रह्मस्ते अस्ति भगवोध्याना ध्यानास्ती तन्मे भगवान्वीत ध्यान ब्रह्मे से उपासना करता है ध्यान से जितने जा जहाँ तक विषय ध्यान का गोचर है वहाँ यथेष्ट विचरण होता है बहुत फल प्राप्त करता है जो ध्यान ब्रह्मे के उपासते ध्यान में ब्रह्म कर उपासना करता है नारद जी कहते भगवत ध्यानात भू अस्थि कहते हैं, ध्यान से भी बढ़कर के अस्ति। तन्न तो में भगवान रवी नारद जी को कहते उससे जो बढ़ करके ध्यान उसको उपदेश क, उपदेश कीजिए शनो नो मित्रु शो भव शन इंद्रो शनो शो विष्णुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु वाय प्रत्यक्ष ब्रह्मासि प्रत्यक्षं म प्रत्यक्ष ब्रह्मावादिशम ऋतमवादीशं सत्यमशन्म आवि शांति शांति शांति, शांति।